तो आज तीसरा दिन है थोड़ा चर्चा को और गंभीर करने की ज़रूरत है उसके लिए आप सब तैयारी हैं और आप देखेंगे कि तीन दिनों में दो दिनों में काफ़ी मुद्दों पर हमने बात की है कुछ बात सेटल हुई है कुछ बात सेटल नहीं हुई है वो होता ही है क्योंकि पूरी ज़िंदगी की एक रिव्यू हम कर रहे हैं एक तरीके से सोचने का जीने का काम का व्यवहार का व्यवसाय का कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का जुडिशरी का एक पैटर्न है अभी बना हुआ और एक तरीके से नया जिसको हम कह रहे वैकल्पिक स्वरूप पर हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं तो मेरे मानने से मेरे हिसाब से तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़ोरदार है पहली बार के हिसाब से ज़्यादा लोग आए हुए हैं उसमें फिर भी आप लोगों का जो उसमें रुझान और जो चर्चा में भागीदारी है वो बहुत ही तारीफ़ी काबिल है तो पहली बात तो ये कि आप सबके लिए एक बार जोरदार ता जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमने सोचा ही नहीं होगा उस पर हम बैठ के यहां सोच रहे हैं अभी प्रकाश क्या है अंधकार क्या है हमें क्या करना क्या है इसका कल एक सज्जन में भी बोले भैया ये सब करके करूं क्या सच में इसकी आवश्यकता है या नहीं है तो बेसिक हमारी कोई मान्यताएं हैं सुख दुख तो साथ साथ ही चलते हैं जी सुख दुख तो साथ साथ ही चलते हैं एक मान्यता है कि समझ सबकी अपनी अपनी समझ सबकी अपनी अपनी एक मान्यता है हम कभी भी दो लोग विचार में पूर्ण नहीं हो सकते हैं एक मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति की समझ कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है एक मान्यता है कि है ना जिंदगी जो है संघर्ष है एक मान्यता है कि जिंदगी जो है वो वैराग्य है त्याग है तो ऐसे कुछ बहुत फंडामेंटल मुद्दे हैं जिन पर हमारी एक मान्यताएँ बनी हुई है उन सारे मान्यताओं को हम रिव्यू कर रहे हैं और ये सब रिव्यू करते समय कभी कभी कोई आदमी साथ चल पाता है कोई छूट जाता है छूटता क्यों है उसको थोड़ा ध्यान दिला रहा हूँ खाली अपने चाहना की खिड़की को जिंदा रखते हैं खोल कर रखते हैं तो हम साथ, -साथ चलते जाएँगे ये सारी बड़ी बड़ी मान्यताओं को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और वो आपकी जिंदगी को फर्क डालती है आप आज जो कुछ भी हैं आज आपका जो भी पर्सनालिटी है आज आपका जो भी व्यवहार है है ना वो सब आपका विचार का ही खेल है ऐसा है यानी मानव को कई बार ये हम मान रहे हैं कि वो तो एक हार्ड मास्क का पुतला है मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है मानव एक विचार का ताना बाना है मानव क्या है विचार का ताना बाना है विचार में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया आदमी का पूरा ताकत निकल जाता है विचार में कुछ गलत सेटिंग हो गया आदमी अपराधी हो जाता है विचार में एक समाधान हो जाता है आदमी देवता हो जाता है तो हर मानव में अपराधी होने से लगाकर देवता होने तक का सामर्थ्य है अभी ये दीदी लोगों ने एक गाना गाया उसमें आखिरी में कहा कि भूमि स्वर्गता मनुष्य यातु देवताम ये सारा कार्यक्रम का मतलब यही है इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम चलते हैं तो निश्चित मानिए ये जमी स्वर्ग से भी बेहतर नज़र आने लगेगी अगर आपके और हमारे आपस में रिलेशन ठीक होती है हमको ये दुनिया बहुत सुंदर लगती है और मानव मानव के बीच में रिलेशन अगर ठीक नहीं होती है दुनिया नर्क लगती है तो इस पूरे कार्यक्रम का उपलब्धि यही है कि धरती हमको कैसे स्वर्ग लगने लगे स्वर्ग हो जाए और कैसे मनुष्य देवता हो जाए अभी तक तो हम अपने देवताओं को भी ठीक से पहचाने नहीं है अभी तक तो मैं बोलता हूं बड़ी दुखद बात है हमने तो हमारे देवताओं के हाथ में हथियार दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? तो क्या हम देवताओं को पहचान पाए हमने अपने सारे देवताओं के हाथ में हथियार दे रखे हैं। आप सोचिए हथियार बंद को देवता हो सकता है तो हमारी गलती है हम देवताओं को पहचान ही नहीं पाए कि देवता क्या चीज़ है और जब भी कोई देवता होगा मानव भी होगा तो मानव एक पूरा विचार का ताना बना है और वो ताना बना कैसे उम्र बढ़ने से वो बना है और अगर ताना बने में कोई समस्या आ गई विचार में कहीं द्वंद्व आ गया तो मानव जिंदगी भर उस द्वंद्व को झेलता है जैसे मैं बार बार मजाक मजाक में कहता हूँ आवाज़ ठीक आ रही है मतलब मेरा तो गला बैठा हुआ है आप तक ज़्यादा तो हैमरिंग नहीं हो रही है <coughs> ये इसमें आवाज़ नहीं आ रही भाई हेलो आ रही है बहुत नज़दीक में आने से आ रही है इसको थोड़ा करिए तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है वॉल्यूम बढ़ाइए इसका हल्का वैसे अभी तो ठीक है यहाँ बैठने से तो ठीक तो ये तो कैसे एक बच्चा अपनी यात्रा जब शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वो एक एक मुद्दे पर है ना अपने में एक विचार को बनाने का काम करता है कोई भी चीज़ दिखती है उसको पहले छूता है पकड़ता है उसका उसका फीलिंग लेता है फिर उसका उपयोग क्या है जानना चाहता है यहाँ से शुरू करते करते करते वो सारे प्रश्न करता है और उन प्रश्न के जो जो उत्तर मिलते हैं उसको सच मानता जाता है और उन उत्तरों के साथ जीने के लिए अपने में एक पूरा एक स्ट्रक्चर विचार का एक स्ट्रक्चर को बनाता है और ऐसे सारे स्ट्रक्चर में देखिए कितने कॉन्ट्रा जिसको हम बोलेंगे परस्पर विरोधी विचार हमने अपने में समाके रखे हुए हैं हम सब अपने अपने में परस्पर विरोधी विचारों के कारण दुखी हैं हम सब लड़ाइयां हमारी जो है हमारे परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण है हमारा दूसरे मानव के बारे में जो मान्यता है वो मानव विरोधी है उसके कारण लड़ाई है आप और हम में से एक भी आदमी लड़ना नहीं चाहता है। ऐसा मेरा मानना है ऐसा मेरा जांचना है ऐसा मेरा निरीक्षण है परीक्षण है सर्वेक्षण है आप में से कौन आदमी लड़ना चाहता है लड़ना आपके लिए मजबूरी है कब मजबूरी हो गई जिसको आपने जिस विचार को आपने सही मान रखा है उसमें अगर किसी की सहमति नहीं होती है तो आप डंडा उठा लेते हो ठीक तो सोचिए मानव कितना है ना फ्रेजाइल भी है और कितना ताकतवर भी है तो ये हमको समझ में आ जाए कि मानव कुल मिलाकर एक विचार का ताना बना है आज हमारे पास क्या नहीं है आप बताइए आपके घर में खाने को है या नहीं है बताओ जी सरदार जी कपड़ा है गाड़ी है मकान है सभी कुछ है फिर दुख क्या है अगर सुविधा ही तो सारी सुविधाएं आपके पास फिर दुख क्या है दुख इतना ही है कि हम समझदार नहीं हुए समझदार नहीं हुए का मतलब इतना है कि हम संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को अभी तक शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से संविधान विधि से व्यापार विधि से हम खड़ी नहीं कर पाए हम अपने घर में कभी भी सामान के अभाव में लड़ाई नहीं करते हैं। क्या कभी आपने जब भी हमारे घर में लड़ाई होता है संबंध को नहीं समझ पा रहे हैं उसका निर्वाह ठीक नहीं हो रहा है उसके कारण होता है छोटे बच्चे वो अलग बात है जिद्दी कर लेंगे नहीं मेरे को तो ये जूता चाहिए था पापा बेकार आदमी हो आप ये वो है ना लेकिन वो बचपन ही है आप देखेंगे कि हमारे घर में कभी भी सामान के अभाव के कारण लड़ाई नहीं है सामान का अभाव भी है तो वो व्यक्ति की योग्यता से जुड़ता है और व्यक्ति की योग्यता को अर्जित हम नहीं कर पा रहे हैं तो संबंध से जुड़ जाता है तो संबंध में है ना निभने की योग्यता नहीं होने के कारण हमारे घर में विवाद है अब यह पूरा एंटायर एंट ब्लॉक शिफ्टिंग हो गया 180 डिग्री में चले गए हम मेरे दोनों पेन उधर ही हैं <coughs> तो ऐसे कुछ मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं जो हमारे पूरे एक विचार के स्वरूप को खड़ा करेंगे कर रहे हैं और एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है अभी उसको सोचने के लिए हमने तैयार होना शुरू किया है ठीक है दीदी थैंक यू तो इन शॉर्ट अगर अब तक क्या बातें हुई उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं तो शायद हम लोग रीओरियंट भी हो जाएं कि क्या बात हो रही है क्यों हो रही है किधर जाना चाहते हैं इससे उपलब्धि क्या होगी क्या क्या ये सब बातों को हम लोग फिर से पकड़ सकते हैं हम लोगों ने बात जो की वो शुरुआत में यहाँ से हुई कि हम कुछ चाहते हैं करते कुछ रहते हैं होता कुछ और रहता है मेरा यह मानना है कि आप सभी लोग सुखी होना चाहते हो संबंध पूर्वक जीना चाहते हो समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हो अवैधतापूर्वक जीना चाहते हो व्यवस्था व्यवस्थापूर्वक जीना चाहते हो और आप सभी करते कुछ और रहते हो चाहते कुछ और हो करते कुछ और रहते हो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है एक एक आदमी को मैं देखता हूं क्या हो गया भाई एक एक आदमी को मैं देखता हूं जितनी जरूरत नहीं है उससे अधिक मेहनत कर रहा है वट डू यू वांट जल तो रही है सारी सब जल रही है सारी जल रही है, जल रही है।, जल रही है। उसका कुछ पॉटिज का है बस सेकंड वाली का तो हर मानो जब भी घर में देखिए कोई विवाद हो गया आपने सोचा आप तो कभी पेचप पे नहीं हो सकता है एक दिन दो दिन चार दिन बाद आप वापस क्या करते हैं फिर से आप खड़े होते हैं वापस आप मेहनत करते हैं और वापस है ना आपनी उस निष्ठा को लगाते हैं और वापस कुछ करना चाहते हैं तो आपकी ना तो मेहनत में कमी है और न ही आपके निष्ठा में कमी है किसी ने क्या क्या नहीं कर डाला तो मेहनत में कमी नहीं निष्ठा में कमी नहीं फिर भी परिणाम वो क्यों नहीं आ रहे क्योंकि उसको ठीक से हम समझे नहीं है हम ठीक से नहीं समझे क्या मतलब क्या हम बुद्धू हैं ऐसा भी नहीं है ठीक से समझ ही समझ विकसित ही नहीं हुई है ठीक से ये पता ही नहीं चल पाया कि जो हम चाहते हैं वो क्या चीज़ें हैं और उनको पाने का निश्चित प्रक्रिया क्या है समझना कि वस्तु क्या है समझने का कुल वस्तु क्या है समझ में नहीं आया उसके अभाव में एक से अनेक तक रात दिन मेहनत करके अपने ही मेहनत से अपने जी का जंजाल बनाते ऐसा है यानी ये बातें हमने करी तो चाहते कुछ हैं करते कुछ हैं होता कुछ है इसके बीच में गड्ढा क्या हो गया गड्ढा ये हुआ कि समझ में कमी है तो क्या समझना है और कैसे पता कौन तय करेगा क्या समझना है और कौन तय करेगा क्यों समझना है है ना इस पर भी हमने बात की तो आपके अंदर ही बेसिकली दो तरह की चीज़ों को हमने देखने की कोशिश करी एक तो ये है कि कुछ आप नहीं चाहते हैं और कुछ आप चाहते हैं गिवन ए चॉइस आपकी किसी से लड़ाई हो गई लड़ाई के बाद आप उससे दुखी हैं आवेश हैं परेशान हैं तो आप चाहते हैं उसकी गर्दन कट जाए उसको मैं आपके चाहना नहीं बोल रहा हूँ आपने अपने आप को शरीर ही मान लिया है तो आप शरीर को भोगना चाहते हैं उसको मैं चाहना नहीं कह रहा हूँ इन सभी दबावों से मुक्त होकर यदि आप सोचते हैं जैसे आप यहाँ आ गए हैं एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम क्यों करना पड़ता है आप यहाँ पे आए तो आपकी जिंदगी के जो दबाव थे पीछे के अभी वो थोड़ी देर के लिए पॉज पे हैं काय पे हैं तो आप और हम लोग बैठ के यहाँ पे ठीक से सोच सकते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नॉट बीइंग अ अन और व्यूमेन है ना नॉट बीइंग अमीर और गरीब नॉट बींग अ शोषित और शोषक उन सारे अगर लबादों से हम दूर हो जाए तो एक मानव की हैसियत से हम लोग कुछ चीज़ें चाहते हैं तो ये हमने कुछ वर्कआउट किया उससे ये निकल के आया कि हम सभी लोग की चाहनाएं समान है सोचिए छोटी सी एक्सरसाइज से कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई हम सबको हम ये मानते थे कि मानव तो इतने सारे पता नहीं कौन क्या क्या चाहता है ठीक तो एक छोटा से जानकारी हमारे पास नहीं था तो हम मानव को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे हम पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ रहे पिताजी के साथ रहे पत्नी के साथ रहे पति के साथ रहे और उनको समझ नहीं पाए हैं और वो बार बार बोलते भी हैं कि तुम बेटा समझे नहीं हो जब मैं चली जाऊंगा तब पता चलेगा मैं क्या चीज थी <laughs> पति देव भी ये बोलते हैं अच्छा पति पति पत्नी को नहीं समझा पत्नी पति को नहीं समझा क्यों क्योंकि पति पति को नहीं समझा पत्नी पत्नी को नहीं समझा <laughs> खुद को खुद ही नहीं समझा तो दूसरे कैसे समझेंगे छोटा सा मिस्टेक तो अगर ये निष्कर्ष बन गया ये पूरे शिविर में अगर ये भी निष्कर्ष बन जाए कि दुनिया का हर आदमी कुल मिलाकर ऐसे ही जीना चाहता है हो गया आप रिलैक्स हो गए पहली बार आप ठंडी सांस लोगे आपके आधे तनाव खत्म है ना दुनिया का कोई आदमी किसी भी दुनिया का कोई आदमी किसी भी धरती का आदमी सुखपूर्वक जीना चाहता है समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है अभतापूर्वक मतलब जीना चाहता है व्यवस्था व्यवस्थापूर्वक मतलब सस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है यह बात हमको समझ में आई चाहता तो यह है करता क्या है करता है आहार निद्रा भय मैथुन चार विषय अभी यहां पहुंचा हालत यहां पहुंचा हुआ है चाहता तो इतना बड़ा बड़ा है करता क्या है चार विषय और चार विषय से जुड़े हुए सब बातें उसके लिए चाहिए सुविधा सामान और उसके लिए चाहिए पैसा ऐसे जीने को हमने कहा कि ये हमको स्वीकार नहीं है यदि मैं ऐसा जीता हूँ यदि मेरी पूरी ज़िंदगी आहार को पाने के लिए निद्रा को पाने के लिए भय को पाने के लिए मैथुन को पाने के लिए यही है और यदि मुझे कोई बोले कि तुम ऐसा जीते हो हमको खुद को स्वीकार नहीं होता है भले ही मैं ऐसा जीता हूँ इसको हमने कहा ये एनिमल कॉन्शियसनेस है इसको बोला अमानवी चेतना जीव चेतना तो जीव चेतना में क्या लक्ष्य बन गया आहार लक्ष्य क्या हो गया हमारा निद्रा भय और मैथुन और ये सब के लिए चाहिए कुछ सामान और सामान जैसे मिले उसके लिए चाहिए पैसा इसको कहा गया अमानवी इनह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या कह रहे हैं इसको अगर मेरा सारा कार्य व्यवहार इसको पाने के लिए है तो मेरा कॉन्शियसनेस जो है अभी कॉन्शियसनेस को बहुत हमने रहस्य में डालकर रखा हुआ है कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल सी चीज है कॉन्शियसनेस का मतलब ये है वाईल टेकिंग एनी डिसीजन व्हाट आर द पैरामीटर्स आई एम कंसिडरिंग दिस विल डिफाइन माई कॉन्शियसनेस इफ़ सपोज़ मैं अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता हूँ और उसके सुखी होने के लिए जब भी मैं कोई निर्णय करता हूँ और निर्णय का आधार इतने होता है कि क्या चाहिए इसको सुखी रहने के लिए क्या चाहिए बढ़िया गाड़ी चाहिए बढ़िया डिग्री चाहिए अच्छी नौकरी मिलना चाहिए नौकरी अच्छी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी छोकरी अच्छी मिलेगी तो बच्चे पैदा हो जाएंगे बच्चे पैदा जाएंगे उनकी डिग्री हो जाएगी इफ सपोज आई एम डि जी हाँ तो अगर मैं ठीक है ऑल सेटल तो अगर मैं जिंदगी के मुद्दों को निर्णय करते समय क्राइटेरिया इतने से रखता हूं कौन से क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया को बोलते हैं शरीर मूलक क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये तो मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो आई एम ऑपरेटिंग ऑन द लेवल ऑफ इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस बिकॉज एनी बडी एनी ह्यूमन इज नॉट ओनली द बॉडी सिंपल लॉजिक कोई इसमें बहुत आपका रहस्य में जाने की जरूरत नहीं है आप अपने बच्चे को यदि सुखी देखना चाहते हो बच्चे में दो तरह की चीज़ें होती है एक मैं होता है एक उसका शरीर होता है शरीर के लिए सारा प्रबंध कर देने मात्र से क्या बच्चे का सुखी होने को इंश्योर किया जा सकता है है ना माँ के शरीर के लिए सारा प्रबंध कर देने से क्या माँ के सुखी होने का कोई इंश्योर किया जा सकता है इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इतने इतने से पैरामीटर को लेकर निर्णय करता हूँ तो ये मेरा जो डिसीजन मेकिंग है ये डिसीजन मेकिंग ही मेरा है ना ये मेरा कॉन्शियसनेस ही अधूरा है गलत है ये नहीं कराऊ आप कोई गलती करते ऐसा नहीं कराऊ आप जो कुछ करते हो अधूरा काम करते हो क्या कहा अधूरा क्यों कहा क्योंकि मानव में कल हमने देखना शुरू किया था कि दो चीज़ें हैं और और आप मानव को यही मान के चलते हो तो इसी प्रकार से निर्णय लेते हो उसको कहा अमानवीय चेतना तो लक्ष्य इतना ही बना अब इतने लक्ष्य के आधार पर हम चलते हैं तो हमारे में कोई संबंध की पहचान नहीं होती जिनके साथ भी हम ज़्यादा समय लगाते हैं वो हमारे विरोधी हो जाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं आने के बाद तुरंत हमारी गाय कैसे पल रही है खेती कैसे हो रही है रोटी कैसे बन रही है इसको जानना चाहते हैं मैं बोलता है ये कार्यक्रम यहाँ ये नहीं है रोटी बनना गाय पलना खेती करना हमारे लिए मनोरंजन है खेल है क्या है हमारे लिए खेल बेकरी बनाना बिस्किट बनाना साबुन बनाना ये सब हमारे लिए खेल है हमारा मुख्य काम क्या है कैसे मानव मानव के साथ संबंध पूर्वक जी सके इसी काम की कमी है पूरी दुनिया में हमारे से बेहतर गौशाला चलाने वाले हैं हमारे से बेहतर बेकरी बनाने ब्रेड बनाने वाले बिस्किट बनाने वाले लोग हैं हमारे से बेहतर खेती करने वाले हैं उनसे हम सीखते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं हमको नई सीखना ये नहीं करें हमारे बच्चे आगे आगे आगे सीख ही रहें तो ये बेसिक हमारा काम ये नहीं है बेसिक काम हमारा ये है कि हम समाधान सम्पन्न हों मैं जान पाऊँ कि मानव का मतलब क्या है मैं जान पाऊँ कि मेरी उपयोगिता क्या है मैं जान पाऊँ कि मेरा और आपका संबंध क्या है और संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए हमारी सारी खुशहाली हमारी सारी खुशहाली संबंध पूर्वक जीने की योग्यता से आती है कोई ब्रेड खा के कभी सुखी नहीं हुए हम कोई बढ़िया गाय ने बहुत बढ़िया दूध दे दिया धारोष्ण पी लिया तो भी सुखी हो गया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है है न आदमी अगर यहाँ से टूटा है तो वो अपराधी है क्या है फिर वो अपराधी न तो हमको गाय सुखी कर सकती न कंप्यूटर कर पाएगा न टोस्ट करेंगे न बेकरी करेगी ना हॉल करेगा न लाइट करेगी न माइक करेगा यदि हम जब भी सुखी होंगे मेरे में मानव के प्रति संबंध की समझ प्रकृति के प्रति संबंध की समझ ये दोनों संबंध की समझ की योग्यता आ गई और मैं ये संबंध पूर्वक जीने की योग्यता से खड़ा हो गया एकमात्र केवल और केवल यही नाम है सुख का और कोई सुख नहीं है दूसरा तो आप देखेंगे कि हमने दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए मैं कहता हूं ठीक है मना ही नहीं है अधूरा काम किए हैं। आप भी अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को लेकर जो ख्वाब बनाए थे बढ़िया मेरी डिग्री हो जाएगी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी और मैं सुख से रहूंगा क्योंकि बढ़िया नौकरी होगी तो बढ़िया पैसा होगा बढ़िया पैसा होगा तो बढ़िया छोकरी मिलेगी और बढ़िया छोकरी मिलेगी तो बढ़िया दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हो जाएंगे बढ़िया कार रहेगी और हम लोग सुख चैन से ज़िंदगी जिएंगे अगर अगर ऐसा कोई प्लान बनाए ये प्लान पूरा है या अधूरा है एक समय कार भी आ जाती है छोकरी भी आ जाती है बच्चे पैदा हो जाते हैं घर भी बन जाता है लेकिन सुख नहीं रहता है फिर आजू बाजू झांकते हैं सभी ऐसे हैं अरे यही जिंदगी है सच्चाई इतनी है ऐसा मानने मानने का प्रयास करते हैं कंसोल करते हैं अपने आप को क्या करते हैं कंसोल करते हैं ऐसे कंसोलेशन में आप कितना भी कंसोल करो है ना सांत्वना दो एक दूसरे को सांत्वना दो हमारी तृप्ति थोड़ी हो जाती है सांत्वना होकर हम थोड़ा बैठ जाते चलो ठीक है और धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ने से जिंदगी के प्रति रुचि जीवन में उत्साह उमंग विश्वास ताकत खत्म इसका प्रमाण आप देखते हो अपने में मेरे को कई लोग आके बोलते हैं आखिर आप इतना बोल कैसे लेते हो आप क्या खाते हो पूछते हैं क्योंकि ध्यान उतना ही है हमारे शरीर में ताकत हमारे खाने से नहीं है पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड हमारे शरीर में कोई ताकत हमारे खाने से नहीं है हमारे शरीर में ताकत होती है समाधान से कैसे मान ले भाई आप इसको देखिए निरीक्षण करके देखें एक अच्छा मोटा ताजा आदमी बढ़िया गिर गाय का दूध पीने वाला खूब दौड़ भाग के आए है ना खूब जीम जिम में जाके दौड़ के आ जाए घर में आते से एक फोन आए फोन उठाए है ना फोन में से आवाज आई कि बुआ मर गई बुआ बुआ क्या हो गई बुआ मर गई हा? मर गई गिर गए कहाँ चली गई ताकत तो मानव में टोटल जो बात है वो विचार ही है मानव में कुल ताकत जो है विचार है और यदि विचार में कोई लोचा हो जाए तो वह आदमी अपराधी है और यदि विचार में पूर्णता हो जाए तो वह आदमी देवता है दो ही रस्ते हैं <laughs> क्या बताया विचार अधूरा आदमी अपराधी विचार पूरा आदमी देवता फिर से कह रहा हूं विचार अधूरा आदमी अपराधी विचार पूरा आदमी ही देवता कितने लोग हैं विचार पूरा हो चुका है कितने लोग का विचार अधूरा है जिंदगी को लेकर करीब करीब सभी का है कितने लोग यहां अपराधी हैं अभी अपराधी का क्या मतलब हुआ यह सच बात है आज तीसरा दिन है यदि हम ठीक से समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे दिल पे थोड़ा पत्थर रख कर सुनना पड़ता है मेरी बात बात कड़वी है अपराधी का क्या मतलब होता है हाँ जी थोड़ा समझ लेते हैं गलत काम गलत काम का मतलब क्या हुआ अधूरा और पूरा वही दीदी मानव को यदि यह समझ में नहीं आया जैसे आपको समझ में आया कि व्यवस्था कैसे हो सकती धरती पर अभी समझे हो आपको समझ में आया कैसे आदमी पूर्वक जीत सकता है समझ में आया है कैसे हर आदमी धरती का हर आदमी हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है ये समझ में आया है अभी नहीं आया इसी को अधूरापन कहते हैं कैसे संबंध क्या चीज़ है संबंध का खुशबू क्या है ब्यूटी क्या है अगर ये समझ में नहीं आया तो अधूरापन है और मानव में सुख नाम की वस्तु क्या है अगर ये समझ में नहीं आया तो ये अधूरापन है ऐसे अधूरेपन के साथ हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ बनती है अपराध क्या चीज़ होता है उसको बताते हैं आपको क्या हो गया जी मिटता ही है पूरी शिक्षा के बाद आज पूरी शिक्षा के बाद इट इज वेरी सॉरी टू से चाहे वो आई की शिक्षा हो चाहे वो गुरुकुल की शिक्षा हो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि इस पूरी शिक्षा के बाद अभी हम अपराधियों को ही तैयार कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं अपराधी तैयार किए हमने क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं क्या मतलब कहना चाह रहे हैं क्या परमानेंट मार्कर से लिख दिया क्या भाई ये तो सब परमानेंट मार्कर से लिखा गए हैं। लो जी यह है कुछ क्लीनर लाकर रखा हुआ है देखो भैया क्या हुआ परमानेंट मार्कर कहां से आ गए कंट्रोल रूम हाँ जी हाँ हाँ वो तो सही बात है नहीं भैया चलो जी फुर्सत हो गया जी आपको जगह ही नहीं बचा कैसे एक बालक को हम अपराधी बनाते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं बेटा ब्लैक वाला ये तो सब व्हाइट बोर्ड मारकर ही है तो फिर ये क्यों नहीं मिटता है चलो कोई बात नहीं <coughs> देखिए चलिए वो करते रहेंगे हम लोग आगे बात करते हैं टाइम हमारे लिए बहुत प्रीशियस एक बालक छोटे बालक से हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ये परीक्षण का मामला है इसको क्या बोलेंगे परीक्षण आप अपनी जिंदगी में बच्चे थे कभी आप अपने को भी याद करिए उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको निरीक्षण तो निरीक्षण और परीक्षण पूर्वक हम चीज़ों को आगे देखने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई क्या है एक छोटा बालक होता है जब वो शुरुआत करता है अपनी यात्रा का माँ माँ पर भरोसा करता है और माँ ही उसकी जिंदगी होती है और वो इतनी इतनी बड़ी उसकी दुनिया होती है होती है नहीं होती जहां माँ रहती है बच्चा वहीं आसपास पास फीट में ही में घूमता रहता है ठीक है ये बात भाई जी ऊपर से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है आज ठीक है जी चले आगे बढ़े अब देखिए क्या होता है जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी जिंदगी में वो पिताजी पे को शामिल करता है भाई को शामिल करता है बहन को शामिल करता है और अपना एक दायरा वो बढ़ाना चाहता है और अपने अपने अपने, अपने आप को उनके प्रति सबके प्रति विश्वास के साथ जीना चाहता है फिर थोड़े दिन के बाद वो बड़े ही उसी ठाठबाट से पड़ोसी घर भी जाता है एकदम वैसे ही जैसे ये घर भी उसी का है जाता है जाता है अब उसके लिए ये अंतर नहीं कि ये मेरा घर है तेरा घर है वो अपना पराया के दीवाल से बाहर निकल के जीना चाहता है फिर कुछ उम्र के बाद वो पूरे मोहल्ले को अपना मानना चाहता है ये उसकी बात कर रहा हूँ फिर कुछ उम्र के बाद वो बस पूरे शहर को अपना मानना चाहता है फिर कुछ उम्र के बाद वो पूरे देश को अपना मानना चाहता है फिर कुछ उम्र के बाद वो पूरी दुनिया को अपना मानना चाहता है इतना फैल के जीना चाहता है अब हम सब बड़े लोग परिवार थोड़ा सा कुछ मुझे मुझे सुनाया जा रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है तो सारा परिवार सारा समाज उसको क्या एजुकेशन देता है नहीं नहीं उधर नहीं जाना इधर ये तुम्हारा ही नहीं है ठीक ये मोहल्ला तुम्हारा नहीं है ये चार घर अपने नहीं है ये देश अपना नहीं है ये दुनिया अपनी नहीं है इस प्रकार से चलते चलते चलते चलते, चलते उसी बालक में मानव विरोधी मानसिकता हम स्थापित करते हैं करते हैं या नहीं करते हैं? ये पेन तो चलता नहीं भाई उसको पलट देंगे चिंता मत करो उठा के पलट दो पीछे भी ऐसे ही है सर, खुड़ा। खुड़ा है ठीक छोड़ो किसी भी मानव में बहुत ध्यान से सुनिएगा हो सकता है आपको किसी भी मानव में मानव विरोधी मानसिकता तैयार हो जाना ही उसका अपराधी होना है और पूरी शिक्षा में पूरे सर, सर, सर, सरकार में पूरे परिवार में हमने कुल मिलाकर यह निष्कर्ष बच्चे में तैयार किया है कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं है ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया तो मानव में मानव विरोधी मानसिकता का उदय हो जाना ही अपराध की मानसिकता है इसको बोलते हैं अपराधी तैयार हो गया है क्या हो गया आप वो जिंदगी भर अपराध करेगा कुछ अपराध आपको दिखाई देंगे और कुछ अपराध आपको दिखाई नहीं देने वाले क्या हो गया दीदी कहां खो गए नहीं आ रही बात समझ में हाजी कुछ बताए कोलगेट ले भाई कोलगेट का मन हो गया उनका कोलगेट से, से हो गया हाँ देखिए सारे टूथपेस्ट जो है ना उन सब में दांतों को चमकाने के लिए कोई कोई केमिकल डाले रहते हैं जबकि दांत एक हड्डी है क्या है हड्डी के ऊपर एक इनेमल होता है है ना कहीं भी ये हाँ, काट देखना के देखना हड्डी निकलेगी अंदर से और हड्डी का कलर कभी भी सफ़ेद नहीं होता है इट इज़ ऑलवेज क्रीम कलर और जब आपको दांत चमकाने होते हैं तो फिर उनको बेचारों को एक केमिकल डालना होता है मैं उनकी गलती नहीं कह रहा हूँ गलती तो आपकी क्या आपको दांत चमकाने क्योंकि आपकी जिंदगी चमकी नहीं है अब जिंदगी भी नहीं चमकी गाल भी नहीं चमका रहे तो हमसे दांत ही चमका लो गलती उनकी बिल्कुल नहीं महाराज आप गाली मत देना आप लोगों का ये काम है भैया तो हम हम क्यों जाते हैं लेने के लिए क्योंकि हमारे को जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं है एक एक विश्वासपूर्वक जीना क्या चीज होता है वो विश्वास ही नहीं है तो दांत सफेद रहेंगे तो हमारे में विश्वास आता है होठ लाल होते हैं तो हमको विश्वास आता है बाल काले होते हैं तो हमको विश्वास आता है अभी विश्वास यहां बैठा हुआ है चौराहे पे दुकान पे नाई की दुकान पर बैठा हुआ है गलती हम अपनी देखते नहीं है दूसरों के देखते रहते हैं ठीक है ना तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए स्मेल क्यों आती है तो उसको पता लगता है कि आपने लहसुन खाई है क्या दिक्कत क्या हो गया लेकिन आपको तो अपना शरीर से आकर्षित करना है उससे दिक्कत है भैया लहसुन में लहसुन की बदबू आती है प्याज में प्याज की आती है दूध में दूध की आती है घी में घी की आती है शहद में शहद की आती है अब क्या करेंगे आप आती है तो क्या करेंगे अगर उसकी जरूरत है फिर गुड़ की आती है क्या बात करे दीदी हमने मान लिया देखो मैं उनका प्रश्न नहीं समझ रहा ऐसा नहीं है है ना हमने ये मान लिया है कि ये गंध अच्छी है और ये गंध अच्छी नहीं है अरे लहसुन भी होती है प्याज भी होती है गुड़ भी होश दी है हल्दी भी औषधी है अगर औषधि की जरूरत होगी तो खाएंगे क्या दिक्कत क्या हो गया ये शरीर के लिए है यह हमारे आपके लिए नहीं है किसके लिए है ये दांत चमक जाने से जिंदगी चमक जाती है क्या यह कहना चाह रहे हैं तो धो लेना मुंह मत खाना कोई बड़ी बात नहीं चलिए आगे बढ़िए तो अपराधी का मतलब क्या हुआ आप किसको आतंकवादी बोलते हो क्या होता है उसके मन में असंतोष का मतलब क्या होता है व्यवस्था संतुष्ट नहीं होता है या लोगों संतुष्ट नहीं होता है किसको हम अपराधी कहते हैं आतंकवादी को कहते हैं आतंकवादी क्या चीज होता है आदमी के विरोध में काम करता है यही हुआ ना इतने तो हुआ और आप किसके विरोध में काम करते हैं तो पूरा एजुकेशन मानव को मानव विरोधी मानसिकता के साथ तैयार कर रहा है हाँ या ना, ना। हा या ना? ना फिर ये एक बार अपराधी मानसिकता तैयार हो गया उसके बाद कुछ अपराध अपराध की श्रेणी में आते हैं और कुछ अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं ठीक है ना कोर्ट में नहीं लाए गए अपराध तो हो ही रहे अपराधी होने की हाँ जी एक क्वेश्चन है बढ़िया आपने कहा कि हम अपने बच्चों को हम अपराधी बन रहे हैं उनके लिए हम उनको बाउंडिंग bond, कर रहे हैं ना कि इस घर में मत जाए उस एरिया में मत जाए लेकिन आज का जो एटमोसफियर है तो वो तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना जो हो रहा है दुनिया में आज अगर मैं ही समझ गई हूँ लेकिन बाकी नहीं समझे है तो प्रॉब्लम तो मेरे बच्चों के लिए होगी ही ना बिल्कुल बिल्कुल तो उसको हम कैसे आ, क्लेरिफाई कर सकते हैं उस चीज के लिए पहले तो ये समझ में आ जाए कि हम जो चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे मजबूर हैं, रहे हैं। है। ये तो हो ही गया हाँ। आप तो चाहते नहीं थे कि आपके बच्चों का आप अपराधी बनाओ है नीक <laughs> बात इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है कैसे एक बालक में मानव विरोधी मानसिकता की जगह मानव सरोधी मानसिकता को खड़ा किया जाए ऐसी शिक्षा का अभाव है स्कूल में अभाव है कॉलेज में अभाव है घर में अभाव है टीवी में अभाव है फिल्मों में अभाव है गीतों में अभाव है ठीक है एजुकेशन कहां से हो रही है बताओ बताओ कहां से हो रही है सभी जगह से हो रही है जहाँ हम जा रहे हैं लर्न कर रहे हैं सभी जगह से हो रही है हाँ। इन सभी जगह पर से जो मैसेज बालक तक पहुँच रहा है वो मैसेज यही पहुँच रहा है कि भैया देखो कोई किसी का नहीं है और तुमको इस संघर्ष करके जीना है और और किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना है है ना अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता हम तैयार कर दी कोई किसी का नहीं जी फिर हम बड़े बहुत अच्छे से शादी भी करते हैं मानसिकता क्या है हमारी मानसिकता क्या तैयार हो गई शादी कोई किसी का नहीं है हाँ। फिर शादी क्या अब देखिए चाहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ हो रही है मानसिकता यह है कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे सब बड़ा रुपया फिर बच्चे भी पैदा करते हैं कैसा संकट में आ गया आदमी देखिए आया कि नहीं आया ठीक है ना ये समझ में आ जाए कि पूरी शिक्षा और व्यवस्था से हम मानव विरोधी मानसिकता को स्थापित करते चले आ रहे हैं जैसे अगर कुल भाई की बात करें तो एक था पशु भाई एक था प्राकृतिक आपदाओं का भय अब भैया मैं मिटा दूंगा बच्चा कुछ है और एक बचा मानव का भय मानव में मानव से भय कुल तीन तरह के भय हाँ ना हाँ। पशु भय था तो अपन ने पशु ही मार दिए खत्म ही कर दिए पशु अब कहा मिलते पशु प्राकृतिक आपदा का आप भय था तो प्राकृतिक को ही अपन ने नियंत्रण करने का प्रयास किया और तमाम तरीके से जो जो भी कर सकते थे कर दिया उसका जो परिणाम आ रहे हैं वो आ ही रहे तो इसको भी अपन ने बहुत सारा कंट्रोल करने का काम कर लिया अभी सबसे ज्यादा भय क्या है हमारे बीच में और इसको भी निपटाने के लिए लगे हम मानव को सबसे ज़्यादा खतरा मानव से है अगर ये मानसिकता हमारी बन गई तो हम कभी सुखी रह सकते हैं मैं मानव हूँ और मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता मेरे में तैयार हो गई क्या मैं कभी सुखी रह सकता हूँ कभी रह सकता हूँ ये आपने अकेले नहीं कर दिया ऐसा नहीं है किसी इंडिव्युअल की बात कर ही नहीं रहे है? ये कुल मिलाकर हम इतना कर पा रहे हैं ठीक है तो वही बच्चे में जो संवेदना रहती है एक उम्र तक माँ के प्रति पिताजी के प्रति भाई के प्रति जो भी एक संबंध की बात स्वीकृति रहती है अपेक्षा रहती है एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है क्योंकि वो इस निष्कर्ष पे पहुंच ही गया कि मानव कोई काम का चीज नहीं है इसको कहा ये हमारा फेल्यूर है तो ये बात हमने समझी तो चेतना को क्या कहा गया कि हम किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं यदि निर्णय लेने का आधार हमारे इतने ही है सुविधाएं हैं सामान ही है तो हमारे लक्ष्य कितना बना आहार निद्रा भाई मैथुन थोड़ी सी बात और आगे करते हैं कल कर एक, एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात की इतना सारा दुनिया में लिखा गया है पढ़ा गया है अब किसको सही मानूं नहीं मानूं आपकी बात सही लग रही तो भी कैसे मान कि नहीं मानू करूं क्या कितना सारा जंजाल है ये दिक्कतें आपके साथ भी है या नहीं है है या नहीं है ना वेदांत यह कहता है फिर हमारा चारवाक ये कहता है फिर वो द्वेत ये कहता है या अद्वेत ये कहता है फिर मुस्लिम ये कहता है जैन धर्म ये कहता है ये ये कहता है फलाने गुरुजी, फराने गुरुजी जी कहते हैं फलाने गुरु ये कहते हैं नागराजी कुछ कहते हैं अजय भैया कुछ कहते हैं अब लफड़ा लफड़ा हो गया तो करें क्या इसमें किसको सही माने सभी सुनने में सही लगते हैं लगते हैं कि नहीं सुनने में सब ठीक लगता है क्यों होता है ऐसा अब तो आपको बताना पड़ेगा मैं थोड़े चुप हो जाता हूं ऐसा क्यों होता है वो भी सत्य है हाँ बताइए बताइए आंशिक सत्य है उसके अंदर तो कोई भी सत्य आंशिक कभी होता है नहीं होता है, पर उसका एक ही पहलू अपन जाए ये वैज्ञानिक रीति से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये गले उत... समग्रता में उतरेगा और उसको वैज्ञानिक तरीके से समझ नहीं पाए हैं तो उसका बीच बीच का हिस्सा लेके वो समझते हैं इसलिए में समझ में समझ हाँ, अगर प्रमाण के साथ समझ हो तो समझ में आएगा ठीक है सर वो तर्क पे तो ठीक रहता है लेकिन अनुभव और व्यवहार में वो फेल हो जाए बुरा नहीं पड़ता ठीक है और बताए ये दीदी को दो भाई एक आप इधर इधर नेक्स्ट फटाफट वो उसमें भी जो कुछ हम सुनते हैं और उसको फिर इन दिनों तक आपके आने यहाँ आने से पहले तक अनुभव करते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो बातें भी अनुभव में जैसे एक एग्जांपल में देती हूँ कि कोई कहता है कि जो क्रोध करता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ उस व्यक्ति को होती है जो कर रहा होता है ये मैंने कहीं सुना था पढ़ा था मैंने खुद भी अनुभव किया कि क्रोध जैसे ही आता है वैसे में सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही शुरू हो जाती है दूसरे को क्रोध बात में हो बंद हो क्रोध आना बंद तो नहीं हुआ लेकिन उसकी अवेयरनेस आई और अनुभव में धीरे धीरे वो चीज आई तो समझ में लेकिन फायदा पूरा नहीं हुआ शायद इसीलिए यहाँ हम तर्क नहीं करते कभी कभी ऐसा क्या जो वो बता रहे उसी तरीके से मानते चले जाते ठीक है जानने का प्रयास नहीं करते जब कोई प्रॉब्लम आता है फिर चीजें समझ में आती है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है फिर ढूंढते तब तक के तो फिर पता चलता है फिर वो है या नहीं अनुभव में भी हम्म हाँ जी और कोई बताएं कैसे तय करेंगे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है हाँ जी नमस्कार शा, शायद हम केवल सुनते हैं उस पर ही केवल तर्क वितर्क करते हैं जबकि सुनकर अगर उसे फॉलो किया जाए प्रैक्टिकल में तो ही वो बात समझ में आ सकती है भैया इतने सारी चीजें कही गई हैं दुनिया भर में कि किसी एक चीज को भी फॉलो करने जाओगे एक जिंदगी कम पड़ेगी तो अब इतनी सारी चीजों में कित, कितनी चीजों को फॉलो करोगे या पहले हम बैठ कर समझ लें क्या हो सकता है उसका आधार मतलब मतलब हाँ। मतलब है वो चीज चीज नहीं नहीं समझ समझ में में में में में आता आता हाँ। और स्वयं निरीक्षण परीक्षण या कैसे करें ये भी समझ में नहीं आता। हाँ। कहानियों में हम ज़्यादा मतलब के मतलब में चल रहे हाँ। ठीक है तो ट्राई और टेस्ट में चीजें समझ में नहीं आ, मतलब ठीक आ बात ऊपर वाले बता काल, सर भैया जी हाँ जी उस काल उस परिस्थिति में वही चीज सही लगता है लगता है और होता भी है जैसे आप इस काल और इस परिस्थिति के अनुसार से बता रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सही लग रहा है हो सकता है ये सौ साल बाद या दो सौ साल बाद हमें अलग लगे जैसे भी जो भी परिवर्तन आए इसी रूप में आए ठीक हाँ और बताए मतलब कोई भी चीज हाँ आप सुनना चाह रहे थे बताइए दूसरा शिविर महाराज दूसरा है कहीं पहुँच रहे हैं हाँ जी बताइए भैया जो भी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लिखा गया है वो बहुत सारे आयाम से लिखा हुआ है बहुत सारे एंगल से लिखा हुआ है जैसे अभी हम सब आपको देख रहे हैं लेकिन सभी अलग अलग एंगल से देख रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो एंगल हमारा भी चेंज हो जाता है तो जो लिखा गया है हमने वो नहीं पढ़ा है वो नहीं सुनाए बल्कि हम जैसे हैं हमने वही सुना और पढ़ाए तो इसमें हम में ही कमी है मैं ऐसा सोचता हूं कि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, हम अच्छे समझने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने अपने ढंग से ही सुना पढ़ा है हर चीज़ को संभव है और जिन्होंने कहा है उन्होंने अपने पॉइंट से कहा है तो वो भी सही हो सकता है हो सकता है उन्होंने सही कहा हमने ही गलत पढ़ाए ठीक और कोई हाँ जी Uh, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसलिए किसी आंसर पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि आंसर पता करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं पर अभी हमको यही नहीं पता है कि हम लोग किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं हम लोग बस ढूंढ रहे हैं हमारे पास 10 अल्टरनेटिव आते हैं हमको लगता है सबसे पहले जो आया ये आंसर है पर नहीं ऐसा क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए हम लोग उसको ट्राई करते हैं हमको गलत है क्या नाम है आपका प्राची प्राची ताली भाई अब उसको समझ लो ताली तो बजा दी क्या कहा उन्होंने अब उनको भी पता है कि नहीं पता है वो वही कहा कि नहीं कहा बट जो सुनाई दिया वो ठीक सुनाई दे देखिए पूरी किताबों को इकट्ठा कर लो तो मैं सोचता हूँ कि एक आध ट्रेन से तो ज़्यादा भर जाएंगी एक आध ट्रेन से ज़्यादा भर जाएंगी ट्रेन ट्रेन पूरी है ना और अब आप तय करते बैठो कि कौन सी सही है कौन सी गलत है कौन सी काम की कौन से काम की नहीं है इस प्रकार से हम चलते हैं तो हम कहीं लॉस्ट हो जाते हैं हमको पता ही चलता क्या हो रहा है और जिंदगी आपकी बहुत छोटी सी है आपकी अपनी जिंदगी बहुत छोटी सी है ठीक है ना ये बात तो क्या तरीका हो सकता है जैसे एक किताब मैंने खोली उसमें उसमें उस लिखा गया है है ना अब ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात करे थे हमारे को अपने में कोई पॉइंट ऑफ व्यू पहले जनरेट करना ही पड़ेगा किताब में लिखा है है ना लक्ष्य पे ध्यान लगाइए तो गलत लिखा है क्या नहीं, सही लिखा है शरीर पर नियंत्रण बनाकर रखिए आवेश को काबू में रखिए ठीक सांस पर नियंत्रण करिए और ट्रिगर दबाइए सामने वाला मर जाएगा किताब में क्या गलत लिखा है किताब में कुछ गलत लिखा है आप बताइए किताब में क्या गलत लिखा है कुछ भी गलत नहीं लिखा है सच बात है अगर गोली चलानी है तो पहले लक्ष्य में ध्यान रखिए आंख बंद करिए सांस पर नियंत्रण करिए और ट्रिगर दबाइए। गोली जाकर लगे कि आदमी होगा तो मर जाएगा कुत्ता होगा तो मर जाएगा इसमें गलत क्या लिखा है <coughs> अब यहीं से वापस बात शुरू करता हूं वापस पहले दिन ये बात किया था पहले ये पता करिए कि आप चाहते क्या है अगर आप चाहते हैं किसी को मारना तो आपके लिए किताब ठीक है यदि आप किसी को मारना नहीं चाहते तो किताब आपके लिए ठीक ही नहीं है जरूरत नहीं है इसकी गलत है ऐसा कहने का बनता ही नहीं है कोई किताब को गलत कहने का हमको अधिकार नहीं बनता है वो किसी लिखने वाले ने किस ऑब्जेक्टिव से लिखी है आपका यदि ऑब्जेक्टिव से मैच करता है तो आपके लिए ठीक है भैया करिए प्रमाण आता है कि नहीं आता लेकिन यहां जाके तो हम बात करेंगे करेंगे क्योंकि प्रमाण से तो संपन्न होना चाहते ही हम ये आया कि नहीं आया तो क्वेश्चन बनेगा ही वापस यदि सुखी नहीं हुए तो परिवार शिकायत मुक्त नहीं हुआ तो परिवार समाज का पोषण नहीं करेगा तो समाज धरती का संतुलन नहीं कर पाएगा और धरती असंतुलित रहेगी तो हम भयग्रस्त रहेंगे ये तो हम फाइनल चाहते चाहते हैं अगर यहां तक नहीं पहुंचे तब तो वो क्वेश्चन आ ही तो ये समझ में आ जाए कि पहले आपकी चाहना की खिड़की को खो यदि आपने अपने चाहना की विंडोज देखा कि मैं क्या चाहता हूँ उसके अर्थ में आप चीज़ों को आप सजा सकते हैं कि कौन इसको पूरा करने के लिए हमारे को सहयोगी हो, हो सकता है हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं होना है है ना हम तो अपना चाहने को पूरा करना चाहते हैं जैसे मैं समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूं ये मेरे को समझ में आया श्रम से समृद्धि होती है आगे हम बात करेंगे अभी तो अब उसमें तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जो मानव जाति में पैरिस से रखी हुई हैं कि भाई गाय को पालना हजारों साल से सा आदमी ने सीखा है तो हमको दूध घी मक्खन क्रीम चाहिए रहता है समृद्धि में वो भी आवश्यक है तो हम गाय पालते हैं और इसलिए गाय पालने का जो भी सिद्धांत है उसको हम समझ लेते हैं क्या दिक्कत क्या है ऐसे खेती करने का है ऐसे कंप्यूटर का है ऐसे किसी की चीजों का है तो अगर समग्रता हमको स्पष्ट हो जाए तो जितना भी आंशिकता में जो भी कुछ कहा गया है उसका सही से मूल्यांकन हम करने की योग्यता हमारे में आ जाती है अगर मेरा अपना लक्ष्य तय नहीं हुआ है, है ना तब तो सभी चीजें ठीक है और लोग बोलते हैं सभी मार्ग ठीक हैं किसके लिए सब मार्ग ठीक होते हैं जिसका लक्ष्य तय नहीं है उसके लिए सब मार्ग ठीक होते हैं आप पिवड़ाई में बैठे हो यदि आपको पता है और आपको इंदौर जाना है या आपका डेस्टिनेशन है सभी मार्ग ठीक हो सकते हैं या केवल एक ही मार्ग ठीक हो सकता है एक या अनेक एक? एक ही ठीक हो सकता है लेकिन ठीक सुविधाजनक आसानी से टाइम को लेकर इसको लेकर उसको लेकर अगर हम बात करेंगे जैसे अभी ये दो बिंदु हैं थोड़ा ध्यान देंगे आज मैं कैसा हूं और कैसा मुझे होना है यदि इन दो बिंदु में से अगर एक बिंदु भी कम हो जाए तो सभी मार्ग ठीक हैं रोड जा रही है इधर चले जाओ क्या फर्क पड़ता है बढ़िया रोड बनी है आरसी की है ना अभी देखो कैसा है, एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ गई आप ट्रेन में जा रहे हैं ठीक आपके सामने भी एक आदमी ट्रेन में आके बैठ गया और वो ट्रेन में बैठा है और बहुत ही सिस्टमेटिक है उसने प्रॉपर टिकट लिया हुआ है क्या लिया हुआ है अपने रिजर्व सीट पर अपने सामान को व्यवस्थित नीचे रखा है जैसा बताया गया वैसा किया है अपना हाथ पैर भी संतुलित करके रखा हुआ है दूसरे को कोई दिक्कत नहीं देता है ठीक कोई परेशानी करता नहीं कोई चेन खींचता नहीं किसा सहयोगी यात्रियों को बिल्कुल परेशान नहीं करता है और अपना काम सब बढ़िया बढ़िया करता है, है ना आपसे उसकी बातचीत शुरू हुई प्यार से बात भी करता लड़ाई भी नहीं करता सामान किस कर का ये हटा फटा ये कुछ नहीं करता बढ़िया बात करता है आपने ऐसे पूछ लिया कि आपको जाना कहा है उसने बोले जाना कहा है ट्रेन जा जा रही है चले जाते हैं जाना कहां है तो सोचा ही नहीं अब आपको प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कुछ ठीक भी है कि नहीं है अभी हम क्या मानते हैं प्रॉपर टिकट होना ही अच्छे सिटीजन होने का मतलब है दूसरे यात्री को परेशान नहीं करना ये अच्छे सिटीजन होने का मतलब है अरे हमको जाना कहा हमको हम ये पता ही नहीं है तो स, कहीं भी थोड़ी देर खड़े हो गए वाह वाह द्वेत में कितना अच्छा कहा है ओहो द्व की दुकान पे वाह वाह वा, क्या बढ़िया कहा गया है गांधी जी ओ हो बहुत बढ़िया और फिर लग लिया अपने काम पे अपना काम क्या है काम अपना इतना ही है काम इतना ही है लगे इसी भी रहते बातें करने के लिए महाराज सब दुनिया भर का एजेंडा इकट्ठा करके तो अगर हमारे को कैसा आज मैं हूँ और कैसा होना मुझे स्वीकार है अगर ये दोनों बिंदु तय नहीं होंगे हमारे लिए ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि मार्ग क्या होगा फिर तो सभी मार्ग सही हैं सभी मार्ग बढ़िया हैं जी कहीं से चल दो क्योंकि डेस्टिनेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड या उल्टा कर लो कि अभी हमको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं है ना तो आप बातें करते रहो कैसा होने वाली जब तक दोनों बिंदु तय नहीं करेंगे आप अभी कैसे हैं और कैसा होना चाहते हैं उसी के बाद मार्ग की बात बनेगी उसी के आधार पर लक्ष्य बनेगा इसको कहते हैं लक्ष्य बनना लक्ष्य के आधार पर सही गलत की पहचान होगी लक्ष्य के आधार पर सही गलत की पहचान होती है अनलेस एंड अदरवाइज हमारे में से हर एक आदमी एक जिंदगी का लक्ष्य क्या होता है अपनी निरीक्षण पूर्वक तय नहीं करता तब तक उसके लिए सही गलत को आइडेंटिफाई करना बनता ही नहीं है सभी सभी सही कर रहे हैं और सभी गलत हैं और अपन लग लो अपने काम पे कौन से काम है अपना फिर चार काम आहार निद्रा भय मैथुन और उसके लिए जुड़े हुए पैसे उसके लिए जुड़े हुए नौकरी करना हो बिजनेस करना हो गाय पालना हो। जो करना हो सो करो कर रहे इसके लिए रहें अगर इसके लिए कर रहे हैं तो सही गलत का कोई पहचान उसका होता नहीं है इसी में उलझे हैं महाराज दस साल पहले भी इसी में उलझे थे अभी भी इसी में उलझे हुए और अगले दस साल बाद काम खत्म बात समझ में आई अगर अगर कुछ ईमानदारी है तो ये सब पीछे जितने भूत हमने खड़े कर रखे हैं इनको थोड़ी देर बैठ के दफना दो कहीं है ना तमाम भूत भूत हैं और आप और हम लोग मिलकर के चीज़ को समझें कि हम क्या चाहते हैं ये यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वही पुराना माल को नए तरीके से परोसा जा रहा है ऐसा नहीं है कि घूम के वहीं पहुंचने वाले हैं ये बिल्कुल अनुमान मत करिए बेकार जाएगा ये शिविर भी आपका है ना बिल्कुल ऐसा नहीं है अभी तो पूरा अरेंजमेंट है आपने आपने स्ट्रक्चर खड़ा होना है खुद में है कि आप क्या चाहते हो और उसकी पूर्ति का सही तरीका क्या हो सकता है उसको मिलके हम बैठ के तय करना चाहते हैं ये पुराना सामान नए पैकिंग में नहीं है लेकिन ये भी नहीं है कि पुराना जो कुछ भी अच्छा था उसमें समाया नहीं ऐसा भी नहीं करें जुड़ता ही है पूरे के साथ हर टुकड़ा जुड़ता ही है समग्रता के साथ आंशिकता का भाग जुड़ता ही है पूरे के साथ अधूरा जुड़ जाता है यह बात अपने को समझ में आना चाहिए तो ये जो बात बनी तो हम अगर ऐसे जीना चाहते हैं इसी को हम कह रहे हैं मानव चेतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस अब इसके आधार पर चीजों को बैठ के समझेंगे ऐसे संबंध पूर्वक जीने के लिए पहला मुद्दा आया संबंधपूर्वक जीने के लिए संबंधपूर्वक जीने के लिए किसने क्या कहा है बता दो अब थोड़े कड़क बात करूंगा भाई कौन से द्वैत में कौन से अद्वैत में परिवार की बात किया गया हां भैया माइक माइक मैन वेद में पति पत्नी भाई बहन ताऊ चाचा ससुर सबका रिश्ता दिया हुआ है और सबको कितने प्यार से रहना वो व्यवस्था दी हुई है बढ़िया भैया अपन रह पाए क्या अब उसका विषय आप हम तो सोच रहे थे आप यहाँ मिलने वाला हैं है हाँ, नहीं रह पाए ना कुल मिला इतनी बात कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ की आपने बोला कि कहा है ये क्वेश्चन ठीक उसमें सुंदर व्यवस्थित बताइए बढ़िया हो सकता है उसमें कोई मनाई नहीं है तो ये हमको समझ में आ जाए एक तरफ वैराग्य की बात है एक तरफ परिवार की बात है वैराग्य में जिएएंगे परिवार कैसे खड़ा होगा परिवार में जियेंगे वैराग्य कैसे होगा है ना तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपस में एक दूसरे के विरोधी भाषी हैं उसको अपन आराम से समझेंगे अब जो भी हमारे लिए अगर लक्ष्य ये बनता है तो इस लक्ष्य के अर्थ में अब चीज़ों को हम ठीक से पहचान सकते हैं ये बात हुई ये बात ठीक से हो गई तो क्या करें अब आगे कैसे सुना जाए आगे ऐसे सुना जाए कि आप जो चाहते हैं उस खिड़की से निरीक्षण पूर्वक पीछे की जितनी बातें हैं उनको थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए क्या करने दीजिए ये नहीं कहने गलत ये तो हमने कहा नहीं गलत की बात हो रही है ना अपने लक्ष्य के अर्थ में चीजों को ठीक से पहचानने की जरूरत है यहाँ से अपन शुरू कर सकते हैं ठीक है चलें आगे बढ़ें बढ़िया <coughs> इतनी बातें हम लोगों ने अब तक करी कल हम लोग कुछ मुद्दों पे बात कर रहे थे फिर से उनको थोड़ा दोहराते हैं क्योंकि कल कुछ बातें पकड़ में आई नहीं भी आई दो वस्तु के रूप में हमने मानव का अध्ययन शुरू किया एक मैं और एक मेरा कई लोगों ने कहा कि क्या मैं को मन बहू आत्मा बोलू क्या बोलू जीवात्मा बोलू परमात्मा बोलू देवात्मा बोलूं क्या बोलें मैंने हमेशा ये कहा कि जल्दी मत करिए क्योंकि एक हमारा अभ्यास है कोई मिलता जुलता नाम मिल जाता है तुरंत हमारी पुरानी मानसिकता खड़ी हो जाती है उस पर स्टैंप लगाते हैं साइड में रख देते हैं ख़त्म कर देते हैं थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं क्या करते हैं समझने का मतलब क्या होता है हमेशा समझना होता है किसी भी वस्तु को समझना उसके क्रिया पक्ष को समझना उसके व्यवहार पक्ष को समझना उसके तत्व पक्ष को समझना <göstergeszessrose> कितना होता समझना क्रिया पक्ष को समझना व्यवहार पक्ष को समझना और तत्व में समझना जैसे पानी पानी को समझना मतलब क्या होता है पानी को क्या समझते हो पानी क्या क्रिया करता है पानी का क्या स्वभाव है पानी का क्या व्यवहार है ये समझते ना नहीं हो रहा है हा तो मैं और मेरा शरीर तमाम तरह के जो मान्यताएं पीछे की उनको थोड़ी देर आराम करने देंगे यहां पर ये कह रहे हैं कि आप में दो तरह के फैकल्टीज हैं एक फैकल्टी जो है आप निर्णय लेने वाले हो और एक फैकल्टी है आपका शरीर जो इस निर्णय का पालन करता है आप कौन हो निर्णय लेने वाले क्या हो आप और शरीर क्या है जैसे ये शिविर की सूचना है ना किसी माध्यम से आपके कान में पहुंची पहुंची कि नहीं पहुंची कान में पहुंचने के बाद ब्रेन में पहुंची ब्रेन में पहुंचने के बाद आप तक पहुंची कहाँ पहुंची आपने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ठीक कई लोगों ने सोचा कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा प्रमोशन हो जाएगा नहीं पैसा तो नहीं बढ़ेगा प्रमोशन नहीं होगा नहीं जाना चाहिए निर्णय कर लिया कहीं ने सोचा कि भाई देखते हैं क्या समझ में आता है निर्णय कर लिया आ गए कहीं ने सोचा कि देखते हैं कि वो क्या समझाने वाला कौन है देखते हैं जरा उसको समझा के आते हैं <coughs> तो भी निर्णय हो गया तो निर्णय हुआ है ना और निर्णय को आपने बोला कि यस मुझे जाना है उसके बाद क्या हुआ आना किसको था यहाँ पे आना किसको था आपको आना था लेके किसको आ गए आना किसको था दीदी और शरीर के बिना आते नहीं तो शरीर बोला चल चल दिया शरीर को यहां पे कोई काम नहीं है आपने बोला बैठ दिया तो बैठ गया अब खड़ा हो तो खड़ा हो गया नहीं है सर हाथ थोड़ा कर ले तो थोड़ा कर लिया फिर बोला दुख रहा है तो सीधा कर ले चले ऐसा कर लिया ऐसे है ना तो एक आप हैं जो निर्णय करते रहते हैं हर समय निर्णय करते हैं आप अभी समय क्या हुआ निर्णय कौन करेगा मैं ही निर्णय करता हूं दस बजा सवा दस बजा क्या बजा क्या नहीं बजा तो बहुत सिंपल बात हो रही भाई क्या सिंपल बात हो रही है आप एक हैं जो निर्णय करने वाले हैं और एक है आपके साथ उस निर्णय का पालन करने वाला है ना मेरा ही मन होता है इधर देखने के लिए मैं अपने में निर्णय करता हूँ इधर देखना है गर्दन इधर घूमती है यह गर्दन पालन करती है उसका और उसके बाद मुझे दिखाई देते हैं आप मैं देखता हूँ समझता हूँ सुनता हूँ ये सब काम मैं करता रहता हूँ ये मोटा मोटा चीज़ हमको समझ में आता है सबको समझ में आता है या नहीं आता है अभी बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है। ज्यादा पढ़ लेने के बाद समझ में आता है उनको लगता है मे निर्णय क्या है ब्रेन ने किया है किसने निर्णय किया ब्रेन ने किया उनको पढ़ाया है ऐसा ये आप निर्णय नहीं करते हो ब्रेन करता है दो तरह के लोगों को पढ़ाया गया है एक पढ़ाने में ये पढ़ाया गया कि निर्णय आप नहीं करते भगवान करता है आपके लिए हाँ एक ये पढ़ाया गया आप निर्णय करने वाले कोई नहीं हो आपके लिए भगवान निर्णय करता है हम ढूंढते रहते किधर का कब क्या मेरे को कैसे पता पता लगा कुछ पता नहीं चलता इसका रहस्य में खोया रहता है भगवान जो है अभी हमने रहस्य में डाल दिया एक दूसरा थ्योरी आया दूसरा थ्योरी कहता है कि आप निर्णय करने वाले नहीं हो देर आर द ब्रेन सेल्स उनपे कोई इलेक्ट्रिकल करंट हैं और कुछ कुछ कुछ कुछ है और तमाम तरह की थ्योरी है और आप निर्णय नहीं करते हो आपका शरीर निर्णय करता है <laughs> फिर ये भी कहते हैं कि आप नाम की कोई चीज ही नहीं हो फिर भी आप सोचते रहते हो कि मैं क्या हूं तो बोलते हैं आपका भ्रम है पागलपन है तो अब तक दो ही थोरिया आई हैं, <coughs> एक थोरी बोलती है निर्णय आप नहीं करते हो भगवान करता है एक थ्योरी आई है जो ये बोलता है निर्णय आप नहीं करते हो आपका शरीर करता है अब आपको विटनेस करना है कि निर्णय आप करते हो भगवान करता है या शरीर करता है आप, आप बताओ मैं तो यहां बैठ गया चुपचाप। बाकियों को बताने देना भाई हाँ जी तीन तीन ऑप्शन आए प्रश्न स्पष्ट हुआ एक प्रश्न एक ऑप्शन एक है निर्णय आप नहीं करते हो भगवान करता है एक ऑप्शन है निर्णय आप नहीं करते हो आपका शरीर करता है और एक ऑप्शन है कि निर्णय आप करते हो सुबह उठना है नहीं उठना है कितने बजे उठना है क्या खाना है नहीं खाना है कौन सा कपड़ा पहनना है नहीं पहनना है क्या अगर भाई है ना इधर जाना है नहीं जाना है इससे बात करना है नहीं करना है और कितना पैसा कमाना है नहीं कमाना है कितना कहां खर्चा करना है क्यों करना है कैसा करना है ये सब निर्णय आप करते हो तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि ए और बी और सी बताइए जीवात्मा जीवात्मा न भगवान करता निर्णय न शरीर करता है जीवात्मा निर्णय करती है क्योंकि वो स्वतंत्र है आप करते हो या कोई है कोई? जीवात्मा जीवात्मा मैं शरीर शरीर नहीं करता। करते करते हो ना? हा, हा, हा, हम करते तो है। है ना हम हैं। वही तो पूछा। ठीक ठीक है है बढ़िया इनका ऑप्शन है सी जी? हाँ जी। आ, मेरा एक आंसर है कि एक अंदर कुछ मैं मौजूद है हाँ जो अस्तित्व जब हमारा आया था और वो आ, उम्र से या उससे बात भी नहीं होता शरीर से अलग चीज होती है जो हाँ! हमारे साथ मौजूद होता है और वो निर्णय करता है उसी को शायद मैं कहते हैं आप नहीं करते हो वो करता है मतलब वो हमारा हिस्सा है आप नहीं करते हो आपका हिस्सा करता है हाँ मतलब दोनों अलग है शरीर अलग है और मैं अलग हूँ निर्णय आप करते हो आपका शरीर करता है मैं करता हूँ सिंपल बात है ना सिंपल रखा जाए कि नहीं रखा जाए कॉम्प्लिकेट करे उसको नहीं मैं करता हूं और शरीर एक साधन है वाह वाह आगे बता सर निर्णय आप ही करते हैं लेकिन शरीर को सर हाँ शरीर की क्या स्थिति है मतलब आ, उसका कौन से स्टेट में तो वो कंसिडर करके निर्णय लेते हैं तो जैसे शिविर में आना है तो हम लोगों को शरीर को ये पॉसिबल है कि नहीं शिविर में जाना तो ये बेसिस पे हम लोग निर्णय लेंगे शरीर को पॉसिबल है या नहीं ये तो तय आप करते हो शरीर तय करता है कोई बीमार शरीर के लिए भी ये पॉसिबल है या नहीं है ये शरीर तय करता है या आप तय करते हो आप ही करते हो हम ही करते हो फाइनेंशियली ये पॉसिबल है या नहीं है ये निर्णय आप ही करते हो पारिवारिक रूप से ये पॉसिबल है या नहीं है ये निर्णय आप ही करते हो इसकी आवश्यकता है या नहीं है ये निर्णय भी आप ही करते हो इसकी उपयोगिता क्या होगी नहीं होगी ये भी आप ही तय करते हो तो ये सब आप ही करते हो लेकिन शरीर को तो कंसिडर करेंगे ना हम लोग तो इतने सारे बताया भाई हाँ। आप एक बता रहे हैं मैं तो तो इतने सारे सारे बता रहा हाँ। तो सारे के साथ हम निर्णय करते हैं। हाँ। यही हुआ ना होना ठीक हाँ। हाँ। तो निर्णय आप ही करते हैं हाँ जी बतावे भाई धीरज हेलो हाँ जी हाँ मेरा नाम राहुल है निर्णय मैं ही करता हूँ शरीर नहीं करता क्योंकि हाँ। शरीर में निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है जी बहुत अच्छा हाँ जी भैया प्रांजल बताइए प्रांजल हाँ जी कुछ बता रहे थे हाँ भैया मेरे अन, अनुभव में अभी तक जो आया है वो ये है कि उसमें उसमें संशय है दो तरह से मैं इसको देखता हूँ और दोनों तरह के मेरे अनुभव पूरे नहीं बने हैं Hmm. एक तरफ मैं सोचता हूं कि जो हमारा शरीर है जिसमें वो भी दो उसमें भी दो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जैसे तो उसमें भी उस वो संयुक्त हुआ तो उस स्थल जो सूक्ष्म शरीर है वो उसमें भी चेतना है तो कभी मुझे लगता है कि वो चेतना निर्णय करती है जो सूक्ष्म शरीर में है लाइक माइंड एंड न्यूरोन्स वग़ैरह जो सारा ब्रेन जो है और कभी मुझे लगता है कि इससे भिन्न आत्मा जैसी कोई चीज है आ, आत्मा कह दीजिए चेतना कह दीजिए वो शरीर से भिन्न है कभी ऐसा लगता है तो भाई कंफ्यूजन है सीधा प्रश्न सीधा उत्तर यहाँ पे आने का निर्णय आपने किया या आपके शरीर ने किया या भगवान ने किया भैया ये एक दूसरे से इतने संयुक्त हैं जैसे मैं आ, अपने सिम कार्ड और नेटवर्क जो होता है हमारे मोबाइल के अंदर उसको मैं दो नहीं कह सकता क्योंकि नेटवर्क सिम कार्ड के द्वारा ही पता चलता है और बिना नेटवर्क के सिम कार्ड का भी कोई यूज नहीं है तो शरीर में जो एक मेमोरी या नेटवर्क सिम कार्ड को अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता मोबाइल नेटवर्क से, से मोबाइल से तो किया जा सकता है लेकिन नेटवर्क जो नेटवर्क से अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? लेकिन बिना मोबाइल के वो पता नहीं चलेगा अरे मेरे भाई सिम कार्ड को एक वास्तविकता है या नहीं सिम कार्ड है नेटवर्क एक वास्तविकता है या नहीं बिल्कुल है ये दोनों मिलाकर आपस में पूरक में रहते हैं या नहीं हारमनी में भी रहते हैं लेकिन पूरक हैं क्योंकि बिना सिम कार्ड हारमनी में रहते हैं पूरक, हैं। पूरक होने है लेकिन एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते ना तो मैं अगर मैं, मैं निर्णय कैसे करूंगा इस शरीर और ब्रेन के बिना हाँ आत्मा कैसे क्या आत्मा बिना शरीर के निर्णय ले सकता है वही ना मुझे समझ में नहीं आया वही वही अभी इसमें सब लोग साथ चल रहे भाई सब लोग साथ साथ चलें। देखिए अब ये जो अभी जो ये जो भी बात इन्होंने कहा इसके पीछे अगर देखेंगे तो जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है पहले से वही इन्फॉर्मेशन हमको कंफ्यूज करता है बात सीधी सीधी है आपने निर्णय लिया या आपके शरीर ने लिया अभी देखिए कितना लफड़ा है इसमें भैया अगर मैंने भी एक ही चीज़ पढ़ी होती तो मैं भी कह देता मैं एक आत्मा हूँ और ये एक शरीर है लेकिन इसीलिए रुके इसी लिए दर्शन को पढ़ के एल्यूजन में पहुंचाऊं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं लेकिन आत्मा का आता पता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मैं कन्फ्यूज ही अभी फिलहाल भैया हमने तो कोई अभी आत्मा का नाम लिया नहीं लेकिन जो हम सारी चीजों को आप जो भी जीते हो अपने परिवार में उसके लिए निर्णय लेने वाले आप होते हो या आपका शरीर होता है नो भाई पता नहीं कोई अनुभव नहीं है ठीक है निरीक्षण करिए मैं निर्णय पे नहीं पहुंचा अभी तक करिए है, आराम से करिए हो सकता है देखिए ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को अभी ही निरीक्षण करके देख पाएंगे हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पर आपका ध्यान अभी नहीं जा रहा है तो आप उसको लिख लीजिए आगे चल के उसको निरीक्षण करके देखिए ये भी नहीं हम मानते हैं कि एक ही दिन में चार दिन में सात दिन में आप सारी चीज़ों को यहीं डिसाइड कर लेंगे है ना तो उसको आपने में ओपन करके रखिए क्योंकि क्योंकि जीना आपको है है ना और जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी अपने जीने के प्रति हमारे को अपनी जिम्मेदारी को पे पहुँचना है या नहीं पहुँचना है आज हमारे परिवार में शिकायत क्या है लोग इस बात से घायल नहीं है घर में परिवार में कि आपको गलती करते हो बल्कि इस बात से ज़्यादा घायल हैं कि आप गलती करके भी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते नहीं हो सॉरी भैया यहाँ मैं सहमत इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि शिकायत करने वाले का प्रॉब्लम है वो शिकायत तो कहते हैं किसी से भी हो सकती किसी को अभी मेरे, मेरे दिमाग में खुरापात आ गई मुझे आपसे शिकायत हो गई उसमें आपकी कोई गलती नहीं है मेरी गलती है वो देखिए ना इसके लिए संबंध को समझना पड़ेगा एक मानव अकेले में क्या चीज है वो कभी भी पता नहीं चलता है जबकि एक मानव अब मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे एक मानव अपने में एक इकाई होते हुए भी है ना? अन्य मानव के साथ है तो अन्य मानव के साथ होने के स्वरूप में ही इस इकाई का भी अध्ययन होता है जैसे बकरी का आप अध्ययन करते हो बकरी का अध्ययन करते हो तो बकरी का अध्ययन होता है तो बकरी बकरी के साथ भी बकरी का जो हारमोनी है बकरी के साथ या वो पूरी एक प्रजाति के रूप में अध्ययन होता है जब तक एक मानव का अध्ययन हम आइसोलेशन में करेंगे कभी पूरा नहीं होता है जैसे सिम कार्ड का अकेले में अध्ययन करिए क्या हो सकता है सिम कार्ड का अकेले में कोई अध्ययन हो सकता है तो चूंकि थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद खिड़की खुलेगी ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने में कंप्लीट है अपने में एक है इट इज वन और इस एग्जिस्टेंस में तमाम चीजों का एग्जिस्टेंस है तो सभी चीजें को एग्जिस्टेंस में हैं। तो हर एक इकाई को समझने के लिए इसका रिलेशनशिप इसके साथ समझ नहीं होता है तो हर इकाई आइसोलेशन में समझ में नहीं आती है जैसे बहुत स्थूल में बात करें यह बोर्ड को अकेले में हम समझने जाएं क्या यह बोर्ड को अकेले में समझा जा सकता है अगर पेन नहीं है तो बोर्ड को कैसे समझेंगे लिखने वाला नहीं है तो बोर्ड को कैसे समझेंगे लिखे हुए को पढ़ने वाला कोई नहीं है तो बोर्ड को कैसे समझेंगे लिखना पढ़ना कोई हमारी चाहत से जुड़ता है संस्कृति से जुड़ता है सभ्यता जुड़ता है व्यवस्था से जुड़ता है तो इसको कैसे समझेंगे हा अब उसके टुकड़े कर दीजिए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कभी भी समझना होगा यह फंडामेंटल मुद्दा है तो समग्रता में ही इकाइयां समझ में आती है क्या नियम है लिख लीजिए आप अभी पता नहीं, पता नहीं चले घर जाकर ध्यान जाए समग्रता में ही इकाई का अध्ययन है टोटलिटी में टोटलिटी में बोलिए एग्जिस्टेंस में बोलिए तो हर इकाई का अध्ययन समग्रता में ही होगा अगर मैं का अध्ययन होना है वो शरीर के साथ ही होगा भाई और शरीर का अध्ययन होगा वो मैं के साथ ही होगा और मानव का अध्ययन परिवार के साथ ही होगा और परिवार का अध्ययन समाज के साथ ही होगा और समाज का अध्ययन प्रकृति के साथ ही होगा और प्रकृति का अध्ययन व्यापक के साथ ही होगा इस प्रकार से हर एक इकाई का अध्ययन दूसरी इकाई के साथ साथ होता है स में होता है तो मानव का अध्ययन परिवार के माध्यम से होता है 99% बिल्कुल बिल्कुल परिवार में ही मानव का अध्ययन होता है नहीं तो मैं तो अकेले में ठीक ही था तुम्हारा प्रॉब्लम तुम जानो भैया परिवार मतलब पति पत्नी बच्चे परिवार का मतलब एक से अधिक मानव एक से अधिक मानव इसको थोड़ा पकड़िए तो बात आगे बढ़ेगी आइसोलेशन में किसी भी चीज को हम समझने के जगह में पहुंचते नहीं है ठीक है ना को एग्जिस्टेंस में स अस्तित्व में ही समग्रता में ही चीजों का अध्ययन होता है और अस्तित्व है अस्तित्व रहस्य नहीं अस्तित्व है अस्तित्व स्पष्ट ही है बना हुआ है तो कोई भी चीज को हम समझने जाएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ही समझ में आएगा टोटालिटी के साथ ही कोई भी यूनिट का अध्ययन होगा होल टू पार्ट एक वे है अध्ययन का देन पार्ट टू होल वो प्रमाणित होने का क्रम है एक क्रम है अध्ययन का समझने का एक क्रम है जीने का तो होल टू पार्ट हम जब चलते हैं होल से पार्ट तक पहुंचना फिर जीने जाते हैं तो पार्ट से होल तक पहुंचना तो समझने का सारा कार्यक्रम जिसको कहते हैं जिसको आप जागृति कहते हो जिसको आप कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने की बात करते हो जिसको आप है ना जो भी नाम देना चाहोगे वो होल टू पार्ट है ऐसे होल टू पार्ट्स में पहुंचकर पार्ट टू होल में प्रमाणित होते हैं इसको समझने की बात ठीक है।, है ना बढ़िया अभी बहुत अच्छी बात है आप इसको लिख रख लीजिए ठीक है यहां तक पहुंचे तो आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पर निर्णय लेकर आए आप निर्णय लेने वाले हो और शरीर आपका साधन है पालन करने वाला है जैसे मैं निर्णय करता हूं हाथ ऊंचा हो ऊंचा जाता है मैं मैं निर्णय करता हूं हाथ नीचा कर नीचा जाता है यह अलग बात है कि यदि शरीर इस लायक होता है तभी कर पाता है और यदि इस लायक नहीं होगा नहीं उठ रहा है डॉक्टर तो वाले को उठाओ बोले नहीं उठ रहा है यह मैं चीज क्या है यह मैं निर्णय करने वाला है पहले तो यह समझ लो चीज क्या होता है ये पेन क्या चीज है तो पहले क्या समझना है किसी भी चीज को समझना है तो क्रिया क्या समझना है नाम डाल देंगे स्टैंप लगा के साइड में रख देंगे वो मत करिए वो हमारा आदत है अच्छा ये लोग पर्यावरण वाले हैं स्टैंप लगाया अलमारी के ऊपर रख दिया और अपने काम पे कौन सा काम अपना अच्छा ये गाय पलने वाले हैं स्टैम्प लगाया ओ ये लोग जो हैं ये ये एक्चुअली पर्यावरण प्रेमी हैं या ये, ये है ना गुरुकुल चलाते हैं या ये तो वेद संस्कृति वाले हैं या ये वेद संस्कृति वाले नहीं है स्टैंपिंग किया और ऊपर रख दिया जब भी हम ऐसा स्टैंपिंग कर देते हैं हमारा अध्ययन का प्रवृत्ति रुक जाता है और हमारे घर में भी साथ, -साथ हैं दो एंटिटी है अब किडनी और लीवर साथ, -साथ हैं या नहीं है लेकिन दो एंटिटी है या नहीं है मोबाइल और सिम कार्ड साथ साथ हैं लेकिन दो एंटिटी है या नहीं है तो अगर पूरे मोबाइल को समझना है तो मोबाइल भी समझना है सिम को भी समझना पड़ेगा और ये दोनों को मिलाकर आदमी को समझना ही पड़ेगा ना मोबाइल काय के लिए आदमी के लिए आदमी को मोबाइल क्या करना है बात करना है तो बात क्यों करना है यह समझना पड़ेगा सिम को समझना है तो आदमी को क्या बात करनी है ये भी समझना जरूरी है आदमी को गाली देनी है उसके लिए थोड़ी सिम है आदमी को आदमी को गाली देनी है उसके लिए सिम का डिजाइन नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज आइसोलेशन में है ही नहीं टोटलिटी में हमको समझना पड़ेगा जो कल हमने दो प्रश्न लिखे हमको लगा छोटे से प्रश्न लिख दिए है ना लेकिन इसका विस्तार करने जाते हैं तो जब तक टोटेलिटी में चीजें समझ में नहीं आती हैं, तब तक मेरा जीने का मतलब क्या है समझ में नहीं आता है जीना क्यों है को समझने के लिए ही ये पूरे अस्तित्व को समझना जरूरी है क्योंकि मैं आई एम ए पार्ट एन पार्सल ऑफ द एग्जिस्टेंस और होल टू पार्ट समझ में आता है ये बात समझ में आ रही है? कोई इसमें कोई बहुत फिलोसॉफिकल बहुत गहरी बात हो रही है ऐसा नहीं है ना बहुत व्यवहारिक बात को हम समझ सकते हैं जब भी ऐसे पूरे कनेक्शन के साथ हम समझते नहीं है तो हम न्यायपूर्वक नहीं जी पाएंगे सही नहीं जी पाएंगे न्यायपूर्वक जीने का मतलब सही जीना नहीं हो पाता है, है ना इस प्रकार से तो जैसे यहां हमने देखा इस मानव को हम पूरे प्रकृति के साथ देख रहे हैं मानव को देख रहे हैं तो इन कामनाओं के साथ देख रहे हैं ठीक जीना क्यों है तो इस एग्जिस्टेंस के साथ देख रहे हैं पूरे अस्तित्व के साथ मानव का रोल क्या है वॉट इज द रोल ऑफ एनी ह्यूमन बींग इन है ना इन दिस एग्जिस्टेंस उसके लिए पूरे अस्तित्व का जो प्रयोजन है वो समझना पड़ेगा और उसी दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ठीक है बात चलिए वापस लौटते हैं तो मैं निर्णय करता हूँ शरीर पालन करता है हाँ जी सर, आ, किसी कुछ कहना है है पे बताइए आपने कहा कि कि समग्रता में ही इकाई का अध्ययन तो मैं जैसे समझ रहा हूं इसको कि अगर किसी आ, एक मानव को समझना है तो उसको एज ए ग्रुप में समझना पड़ेगा या दूसरे मानव से कनेक्ट के कनेक्शन में समझना पड़ेगा तो बरा, बराबर है मेरा बहुत सही है बट लेकिन आ, खाली इतना ही नहीं है मानव को पूरे मानव जाति के साथ समझना मानव को शेष प्रकृति के साथ समझना मानव को इस एग्जिस्टेंस के संदर्भ में समझना तो तीन संदर्भ बने क्या संदर्भ बने मानव को मानव जाति के संदर्भ में समझना दूसरा मानव को प्रकृति के संदर्भ में समझना जिसको बोल रहे हैं कि शेष प्रकृति और तीसरा मानव को इस अस्तित्व के संदर्भ में समझना नहीं एक सवाल है एक शायद मतलब ये ये जो सेंटेंस है इसको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है कि समग्रता में ही इकाई का अध्ययन है तो हाँ। जैसे जो महापुरुष हुए हैं हाँ <coughs> जो महापुरुष हुए हैं महावीर जी गौतम बुद्ध जी या जो भी ऋषि मुनि या जो भी मोहम्मद अली पैगंबर या जितने भी महागुरु हुए हैं उन उनका उन्होंने जो थियरीज डाली है आगे हाँ मतलब जैसे आ, जैसे कोई भी एक पार्टिकल को डिसिनटिग्रेट करते करते ज़्यादा डिसइंटिग्रेट नहीं कर सकते ये तो मॉडर्न साइंस ने भी आगे प्रूव किया है तो उनकी थियोरीज तो अपने आप में है ना मतलब उन्होंने किसी मानव से या आ, इकाई में अध्ययन किया है और वो थियोरीज पुट फॉरवर्ड किए जो साइंस भी आ, अभी उसको मान रहा है कि मतलब आ, वो जो मिस्टिसिजम है जो बाकी सारे लोगों ने अपने आप उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है बट साइंस ने जैसे बबल चैम्बर में जो इलेक्ट्रॉन्स को को कोलाइड को किया गया और फिर डिसिनटिग्रेट किया गया ये तो बहुत मतलब रिलेशन में बोला गया है तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोल है ये सब इकाई में अध्ययन हुआ है तो इसको कैसे हम ये सेंटेंस के साथ वही जब हम सिर्फ आइसोलेशन में किसी इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसका परिणाम बढ़ता है परमाणु बम और परमाणु बम हमारे लिए हमारी चाहत से जुड़ता नहीं है अस्तित्व में व्यवस्था से जुड़ता नहीं है प्रकृति में संतुलन से जुड़ता नहीं है मानव में अवैधता से जुड़ता नहीं है किसी भी चीज़ का जब आइसोलेशन में हम अध्ययन करने जाते हैं उसका संदर्भ उसका कंटेक्स्ट लॉस हो जाता है उसका प्रयोजन दिखाई ही नहीं होता है और करते करते करते हम परमाणु बम बना लेते हैं फिर से दोहराता हूँ परमाणु बम अस्तित्व विरोधी है या अस्तित्व सरोधी है प्रकृति विरोधी है या प्रकृति सरोधी है मानव विरोधी है या मानव सरोधी है ये हमको समझ में आना चाहिए ये बिल्कुल आपने ठीक उदाहरण लिया कि अगर आइसोलेशन में लेके जाते हैं तो हमारे नाक बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है विकास समग्रता में होना चाहिए नाक का होना चाहिए खाली ये ही दिक्कत है महाराज तो जो आदमी परमाणु का अध्ययन करके परमाणु बम तक बनाया तो उसने कोई परमाणु को नहीं समझा ऐसा नहीं करें आंशिकता में समझा है तो परमाणु का सदुपयोग नहीं हो पाया परमाणु बम बन गया टोटलिटी में अगर समझते कि क्या परमाणु बम की कोई आवश्यकता होती है क्या परमाणु को यदि बम बनना होता तो सारे परमाणु बम बन जाते तो प्रकृति में ये जो भी हमारा फ्यूजन और फ्यूजन जो होता है mm -hmm. वो तो नेचर में होता है नेचर में होता है ना सही बात। <k Suzuki sounds> तो प्रकृति में जो फ्यूजन एंड फ्यूजन एक्टिविटी है वो विकास में सहायक है या रास में सहायक mm -hmm. तो हम देखते हैं तो प्रकृति में तो है तो वो विकास में सहायक है mm -hmm. मानव जब भी फ्यूजन एंड फ्यूजन में जाता है वो रास में सहायक होता है mm -hmm. हम रास आते हो तो रास में जाओ रास नहीं चाहते हो तो ना जाओ तो परमाणु का अध्ययन करते समय भी यदि मानव का अध्ययन पूरा नहीं किया रहेगा तो परमाणु का भी अधूरा अध्ययन होता है और अधूरा अध्ययन का प्रमाण है परमाणु बम अभी वापस आते हैं कल मैंने ये कहा था कि हमने थोड़ा थोड़ा अध्ययन इनका किया है थोड़ा थोड़ा इसीलिए कहा जब तक अध्ययन करने वाले का मोटिव स्पष्ट नहीं होता है किसी भी अध्ययन करने वाली वस्तु का भी अध्ययन पूरा नहीं हो पाता है जोरदार बजा तो क्या दिक्कत है लेकिन समझ लेना ताली बजाने के बाद आजू बाजू नींद खुल गई समझ लेना अध्ययन करने वाले का लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं है अध्ययन करने वाली वस्तु का अध्ययन मनमाना कुछ भी हो सकता है आदमी कल्पनाशील है मानव में पहले मानवीयता को लेकर या अपने को लेकर एक लक्ष्य का निर्धारण होना पहले जरूरी है उसके बाद ही उसमें अध्ययन करने की दृष्टि का उदय होता है नहीं तो आइसोलेशन में जाने पर वह हम कहीं पर भी संतुलन को नहीं पहचान पाते हैं। दो तरीके से चीजें हुई हैं <room> एक तरफ से हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो है ना आगे अध्ययन करेंगे ही एक तरफ ईश्वर को अध्ययन करने चले आइसोलेशन में एक तरफ प्रकृति का अध्ययन करने चले आइसोलेशन में ये दोनों ही जो अध्ययन आइसोलेशन में होने गए दोनों से परंपरा नहीं बन पाई है ना तो ईश्वर ईश्वरवादी जीने की परंपरा हम बना पाए हैं और न ही ये भौतिकता में भी परंपरा हम बना पा रहे हैं दोनों परम्परा नहीं बन पा रही है क्योंकि ये सच्चाई इतनी नहीं है सच्चाई दोनों के मिलाकर है सच्चाई सस्तित्व में है तब समग्रता के साथ यदि अध्ययन करते हैं तो समग्रता में ही इकाई का संपूर्ण अध्ययन होता है और वो अध्ययन क्यों नहीं हुआ अध्ययन क्यों नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे में से कोई अध्ययन किया होगा तब तो कराएगा ना है ना इस प्रकार से एक आदमी का अध्ययन होने के बाद फिर सभी आदमी का अध्ययन ऐसा हो सकता है प्रश्न उठ रहा है बहुत अच्छा। हाँ बताइए कि अध्ययन करने की दृष्टि का उदय जो आपने एक शब्द बोला हाँ तो अचानक से ऐसा लगा कि एक विस्फोट हुआ जिससे संभावना का कुछ द्वार खुला है जी जो की अभी सवा दो दिन में पहली बार ऐसा लगा मुझे ठीक बात तो अब मुझे बताओ उसके लक्षण क्या है सिम्टम क्या है जैसे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर पूछता है कि इसके लक्षण क्या हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे अभी एक उदय होने का कुछ लगा सिम्टम तो दिमाग जैसे खुलता है तो क्या सिम्टम होता है उसका जैसे कैसे मालूम पड़े क्या यार जैसे क्योंकि ऐसा होता रहता है आज जैसे हुआ वैसा कई बार हुआ है पहला और, पहला सिम्टम तो यही है कि आप चाहते क्या हो यह आपको पता चलता है चाहते क्या है पता चला ठीक है फिर उसके लिए करना क्या है ये आपको पता चलता है चलता है अभी पता नहीं चला है अभी नहीं चला है uhum. अभी तो सवा दो दिन ही हो रहे हैं है uhum. ना? फिर होना क्या है वो पता चलता है uhum. हुआ कि नहीं हुआ वो पता चलता है ये सिमटम है उसका ठीक फिर ये भी पता चलता है सिम्टम एक और बता रहे हैं कि अभी आप ऐसे जी रहे थे अभी आप ऐसे जी रहे थे अब आपका ऐसे जीने का जो जोर था वो कम होता है नया रास्ता खुलता है नई चीज़ें ध्यान में आती हैं पुराने रास्ते पे जो पुराने जोर पे हम कम कम करते हैं नहीं जैसे अभी आपने कहा निद्रा हाँ तो वाकई जैसे जब हम कोई ज्ञान की बात सुनते हैं और जब कुछ डिस्ट्रेक्शन होता है तो एक नींद का निद्रा आने लगती है या आहार के बारे में कि यार खाने की छुट्टी कब होगी एक मैं नेचुरल सिम्टम बता रहा हूँ पर जब कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो भूख प्यास और नींद दोनों उड़ जाती है ठीक बात ठीक है ना बढ़िया आगे जी। तो निर्णय करने वाला ये है इसको तय करने में तो कितनी दिक्कत हो रही है हमको है ना? ये हमारा कहीं ना कहीं एक अभ्यास में कमी है जो बनी हुई है हम ही निर्णय कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है गलत सलत वो हमारे निर्णय के गलत होने के कारण है ये होती जिम्मेदारी के बाद यदि जिम्मेदारी को हम पहचानेंगे तब फिर आगे सुधार की बात बनेगी ठीक है ना तो आप क्या हैं आप निर्णय करने वाले हैं और शरीर क्या है पालन करने वाला है साधन है आज दिन भर इस पे काफी बात करेंगे पहला मुद्दा है समझने का वो है क्रिया रूप में समझना दोनों में फंक्शन अलग है अलग है क्रियाएं अलग अलग हैं एक अल हमने मोटी मोटी बात इस पे कर ली थी दूसरी बात हमने करी कि दोनों की आवश्यकता अलग अलग है दोनों को जो चाहिए उसकी जो आवश्यकता है वो नीड है वो दोनों की अलग अलग है अगर एक मनुष्य को संतुष्ट रहना है अगर वो दो चीजों से मिलकर बना है तो दोनों की आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इसके लिए हमको पिन पॉइंटेडली समझना पड़ेगा इसकी क्या आवश्यकता है इसकी क्या आवश्यकता है ठीक है ना ये बात एक एक एक हमारे बीच में मान्यता बनी कल मैंने लिखा ही था शरीर को चाहिए सुविधा और मैं को चाहिए सुख तो शरीर को सुविधा दे दू तो मैं को सुख हो जाए ऐसा मानते हैं ये एक मान्यता है या नहीं है जैसे आपको भूख लगती है और एक लड्डू खाते हो तो आपको अच्छा लगता है तो क्या यह सुख है क्योंकि आप सुख पे हम लोग पूरा एक दिन बात कर चुके हैं इसलिए आप बोलोगे कि सुख नहीं है क्योंकि सुख हमको वही चाहिए वर्तमान में चाहिए निरंतरता में चाहिए है ना तो जबकि हम क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं शरीर को जो कुछ चाहिए वो उसको देकर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इतिश्री हो गई और हम सुख से रह सकते हैं कैसे हो रहा है माँ बाप अपने बच्चे को जो शरीर के लिए चाहिए वो सब कुछ देते रहते हैं दूध प्रोटीन एक्स है ना बादाम घिस के ठीक एक समय तक ये दिया फिर इसके बाद ये लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा इसको पढ़ा पढ़ लिख के बड़ा भी होना है, है ना तो पढ़ाई लिखाई कराए काय के लिए क्योंकि अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा सामान मिलेगा ये सब अपन कराए तो अपन किस भाग में काम किए <coughs> बच्चे का ग्रोथ किस भाग में किए अपन बच्चे का ग्रोथ हो गया डिग्री मिल गई आई हो गया सुंदर भी दिखने लगा खा पी के तैयार हो गया ठीक काय के लिए तैयार हो गया <coughs> खा पी के तैयार हो गया <coughs> अब क्या हो गया ये वाला भाग तो उसका रीता का थे रह गया इसके लिए हम क्या कर पाए कुछ नहीं कर पाए अब आया उसका टाइम माता पिता बुजुर्ग हो गए भाई अब वो भी सोचते हैं बढ़िया टाइम से मनी ऑर्डर भेज दे टाइम से सामान भेज दे टाइम से है ना सारा कर दे अब सोचा हमारा भी तीसरी हो गया तो जिस प्रकार से माता पिता ने जो बच्चे के लिए किया बच्चा में संतुष्टि नहीं आई बच्चा भी उतना ही कर पता है क्योंकि उतने जितना मिला उतना तो करेगा उतने को कर देने से माता पिता में संतुष्टि नहीं हुआ आप दोनों ही कंप्लेंट कर रहे हैं किसका कंप्लेंट जायज है किसका ना जायज है है ना माता पिता को बच्चा एक समय तो बोल देता है तुमने हमारे लिए किया बोलते ही किए क्या, क्या? मतलब मैं सुखी नहीं हुआ तो बोलता है क्या किया तुमने माता पिता को लगता है इससे अधिक क्या कर सकते थे सब तो कर दिया बढ़िया कॉलेज में पढ़ा ये करा वो करा वो करा ठीक तो ये दिखता ही है कि पूरा जो ताकत है अपना वो इतने में लगा है अजम्पन यही है कि सुविधा में सुख है ये तो गनीमत है क्या सवा दो दिन में आप ये कहने लगे कि सुविधा में सुख काट दो एक और अजम्पन है आ सुविधा में दुख है असुविधा हो जाएगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे क्या लगता है ऐसा है या नहीं है है नहीं है, है नहीं है क्या है बताइए है है नहीं है नहीं है नहीं क्यों है हेलो मैं को सुख होना है मुझे चाहिए सुख तो असुविधा से वो तो उसको शरीर को चाहिए असुविधा ये असुविधा सब जो शरीर का है ये और सुख चाहिए मुझे वो तो ठीक है तो अभी मेरे मन की बात मतलब पूरी नहीं हुई है वो तो नहीं हुई है सही बात है पूरी हाँ, नहीं हुई है ठीक बढ़िया एक छोटी सी कहानी कर लेते हैं उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा थोड़ी नींद भी खुल जाएगी पुरानी कहानी है हमारे में से कई लोग बेटा माइक बंद करके जा बेटा हमारे में से कई लोग मानते हैं कि असुविधा हो जाएगी बहुत दुख हो जाएगा माइक बंद कर ले भाई रात में घेरी रात में बारह बजे रात को एक बजे रात को दो बजे रात को नींद आती है तो सोना सुविधा है क्या असुविधा तो सुविधा है ना है या नहीं है सुविधा तो है रात में दो बजे रात में एक दीदी सो रही थी ठीक है ना ये दीदी भी बैठी टोपी पहन के क्या नाम है आपका रोशना रोशनी तो ठीक था रोशना क्यों रखा गया पता नहीं ठीक है तो रोशनी दीदी जो है वो सो रही थी रात में दो बजे घंटी बजी टिंग टोंग रात में दो बजे घंटी बजी ये घंटी बजना रात में सुविधा है क्या सुविधा और जो बाजारा उसके लिए सुविधा है क्या सुविधा और लगाई किसने रोशना दीदी ने लगा कर रखी और खुद ने लगाई और खुद के लिए क्या हो गई दूसरे के लिए सुविधा हो गई और अपने लिए और सुविधा हो गई तो पहली बार तो घंटी बजी तो उनको लगा सपने में बजरी क्या लगा दूसरी बार बजी तो थोड़ी सी तेज बजी तो भी लगा कि शायद सपने में बजरी तीसरी बार बजी तो और उसकी आवाज़ बढ़ गई जैसे किसी ने वॉल्यूम बढ़ा रखा उसका अब उसकी आवाज़ बढ़ गई अब इनको समझ में आने लगा कि घर में बज रही है लेकिन घर के सारे लोग सो रहे हैं और जिसको भी आवाज आ, आवाज तो सबको आ रही होगी लोगों ने रजे और ओढ़ ली होगी <laughs> और अब मेरे को उठना पड़ेगा सब नालायेगा निकम में आलसी हैं कोई नहीं उठेगा ये अब ये सुखी हो रही की दुखी बाहर वो घंटी बजा रही है क्या पता है यार कोई बजारा घंटी हो आवाज नहीं आ रही कोई तो वो सुखी हो रहा है दुखी चल रहा है कार्यक्रम ऐसे चल रहा है ड़बुड़ शुरू चौथी घंटी घंटे तो स्ट्रॉन्ग से बज रही एकदम जोर से अब का, कान काम करने लगे ना नींद खुल गई थोड़ी तो कान एक्टिव हो गए अब कोई घंटी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा है घंटी का वॉल्यूम बढ़ा रहा है या कान का फंक्शन बढ़ रहा है तो घंटी की आवाज़ बढ़ती चली जा रही चौथी पाँचवीं घंटी की बात तो सहन ही नहीं हुआ दीदी को है ना उठी भैया पैर पटकते हुए इन्होंने दरवाजा खोला रात को दो बजे कौन आ गया यार और देखा जैसे दरवाजा खोला इनकी पुरानी कॉलेज के जमाने की मित्र स्कूल के जमाने के मित्र सामने खड़ी है ना ओ देख के खुश हो गए तो इतनी पुरानी कहाँ से आई कहते क्या कोई खबर नहीं कुछ नहीं ये नहीं वो नहीं गेट पे बात करने लगे उन्होंने बोला अंदर तो आंदे दे और बोले हाँ चलो चल अंदर तो आ रात में दो बजे अपने पुराने मित्र से जगना बात करना सुविधा है क्या सुविधा सुविधा रात को दो बजे उठ के बात करना सुविधा है इसका मतलब ये हुआ कि रात के दो बजे तो बात करना तो आज सुविधा ही है लेकिन अब इनका मना स्थिति बदल गया पहले जो मना स्थिति था है ना वो कुछ और चल रहा था और अब अब बदल गया तो देखो कैसे सुख और दुख हो रहा है आप देखिए वो घंटी की आवाज से हो रहा है या मनस्थिति से हो रहा है वो तो सुविधा है सुविधा असुविधा भी होती रहती है असुविधा होती रहती है सुविधा होती रहती चलता रहता है अभी क्या हो गया वो हाथ मुंह धोने गए इतनी देर में थी तो पराठे बनाने के लिए रात को दो बजे उठ के पराठे बनाना सुविधा है असुविधा है लेकिन ये तो बड़ी खुशी जी चार पाँच छः बजे तक बात हुई है ना फिर बड़ी मुश्किल से सोए फिर सुबह नौ दस बजे उठे जो भी हुआ फिर अपनी मित्र इनकी चली गई और सारा कुछ हो गया इनके इनके अंदर बड़ी अच्छी स्मृतियाँ उसकी बनी रही और वो खुश है उससे लेकर आठ दिन बाद पुनः आठ दिन बाद पुनः वैसी रात को दो बजे घंटी बजी वही सब हुआ चौथी पांचवी घंटी इतनी बड़ी हुई फिर ये उठी पैर पटकते आप कौन चलाया देखा तो रात को दो बजे वापस वही मित्र वापस खड़ी है गेट के सामने अब क्या हुआ चक्कर क्या है यार ये ये रात में बारह बजे दो बजे क्यों थी अब अब बहुत सारे प्रश्न खड़े होने लगे अब वो खुशहाली तो खुशहाली वहां थी या खुशहाली असुविधा में थी या दुखियाली थी या वो वो मन में क्या चल रहा उसपे है हम कैसे देख रहे हैं चीजों को उसपे है ना हमको समझ में जैसे हमको प्रश्न आ गया सारी खुशहाली भाग गई आखिर ये दो बजे रात को जिंदा भी मरी तो नहीं पता लगा मैं भूत के साथ ही बात कर रही हूँ है ना कुछ इच्छा नहीं हुई कुछ बात बातें सो जा तो वह तो दूर सो ले पता नहीं क्या लफड़ा है और मान लो पहली बारी पहले दिन ही जब घंटी बजी थी रात को दो बजे और इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सासू माँ खड़ी है इनको तो रात में आकर ही है ना मेरे को परेशान करने में मजा आता है ट्रेन तो आगे हुई बारह बजे ही ये दो घंटे स्टेशन पे बैठी रहोगी ताकि मेरी नींद गहरी हो जाए उसके बाद आगे खोले अब ये सुविधा सुविधा से कुछ चल रहा है या हमारे मूल्यांकन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है कि रात को दो बजे दोस्तों के लिए असुविधा उठाने में सुख होता है कई सारी बहनें हमारी ये मान के चलती हैं कि वो परिवारों में जितना वो कष्ट झेलेंगी उतना ही परिवार में सुख होगा तो असुविधा बढ़ने से सुख होता है जिस प्रकार से सुविधा बढ़ने से सुख नहीं है ठीक उसी प्रकार से असुविधा बढ़ने से भी सुख नहीं है ये समझ में आता है काट दू इसको काट देता हूं सबकी सहमति आज दाल अच्छी नहीं मिलेगी वो सुविधा है क्या असुविधा दाल क्या है दाल सुविधा है अच्छी नहीं बनी तो क्या हो गई वो असुविधा हो गई दुखी तो नहीं हो गए ना तो ये समझ में आ गया कि सुविधा में सुख नहीं है असुविधा में दुख नहीं है और असुविधा में सुख भी नहीं है ये तो अभी हमने इसी कहानी में देख लिया ठीक है इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई न्याई ये ठीक हो गया अब देखिए सुविधा असुविधा का चक्कर क्या यह भी समझ लीजिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें असुविधा नहीं होती हो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें असुविधा ना हो ऐसा है या नहीं है कार है जैसे मान लीजिए कार में एक सुविधा एक से अधिक आदमी है ना एक साथ में कहीं जा सकते हैं एक सुविधा डोर टू डोर ले जाती है एक सुविधा सुविधा कितनी है उसको साफ करना पड़ता है उसमें डीजल डालना पड़ता है किस्ते भरने पड़ती हैं और कहीं चलती गाड़ी में ठूक जाए तो पिटाई खानी पड़ती है गाली तो चलते पड़ते खानी ही पड़ती है ये सब असुविधा है कि सुविधा तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें असुविधा नहीं जैसे एक हमारी मित्री क्या नाम भाई आपको बताओ है कैशाओ ये कैशाओ भाई कहीं चले गए कहीं गांव में कहीं जंगल में प्रकृति प्रेमी है ये जो प्रकृति प्रेमी होते गांव में बहुत जाते हैं, है ना हरा कलर को प्रकृति मानते हैं प्रकृति मतलब क्या हरा हरा जबकि प्रकृति में हरा भी है लाल भी है सफेद भी है काला भी है ईंट भी है पत्थर भी है न झाड़ भी है गाय भी है आदमी भी है लेकिन उनको सिर्फ हरे कलर से प्रेम चले गए जंगल में दूर जा रहे थे तो पैदल पैदल जा रहे थे आप पैदल पैदल जाने लगे तो थोड़ी देर में पेड़ दुखने लगे तो ये सुविधा हुई क्या असुविधा पेड़ काम कर रहे थे जब घर से निकले तो पेड़ एकदम फिट थे तो सुविधा थी क्या असुविधा चलते चलते थक गए तो सुविधा होगी क्या सुविधा रास्ते में भाई मिल गए क्या नाम आपका? भाई आपका केशव भाई का मित्र रविंदर भाई मिल गए बोले केशव भाई कहाँ जा रहे हो बोले वो वहाँ तक जरा 15 किलोमीटर जा रहा हूँ बोल पैदल जाओगे यार ऐसे कैसे चलेगा काम बोले काम करो हमारी साइकिल लेके चले जाओ क्या लेके चले जाओ आप साइकिल मिल गई साहब वो सुविधा होगी क्या सुविधा पैर का दर्द कम हो गया साइकिल बैठे चले गए तेज़ी से लगे आगे जा गए तो ये भाई मिल गए क्या नाम भैया आपका विशाल मिल गए शिंदे छोड़ो विशाल ही बोते तो विशाल भाई मिल गए इन्हने बोला पंद्रह किलोमीटर जा रहे हो यार साइकिल से कब तक जाओगे एक काम करो मोटरसाइकिल ले जा मेरी जैसे इन्हें मोटरसाइकिल ली अब वो साइकिल क्या हो गई इसको कहाँ रखू अब इसको कहाँ रखू बोले कोई बात नहीं यार छोड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं और ये शिंदे भाई की गाड़ी लेके दौड़े बढ़िया धनाधन है ना ना आओ देखा ना तो चला जाता हूं मैं किसी के धुन में जंगल में जाते जाते गाड़ी टो ओ ओ पेट्रोल उसका चार ठों गाली मिली आपको क्या लोग हैं अच्छा वाला साइकिल सारा मोटरसाइकिल मोटर पकड़ा दी ट्रेल भी डाल कर रखते नहीं बड़े कंजूस आदमी है ना ये वो सब जिंदगी खराब कर दी मेरा टाइम खोटी हो गया ये हो गया अब आप खुद भी चलो और मोटरसाइकिल भी घिस कर जाओ छोड़ कर जा तो नहीं सकते अब मोटरसाइकिल क्या हो गई आज सुविधा उससे तो साइकिल ही ठीक थी अब याद आ रही साइकिल ही ठीक थी अब ये क्या हो गया ये इसका मतलब क्या समझ में आया ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें असुविधा अगर ये छोटी सी बात भी समझ में आ जाएगी तो आपका शिविर सफल है अब आप कोई भी सुविधा को लेने के पहले उसके साथ जुड़ी हुई असुविधा पे भी ध्यान दोगे सुख तो होता ही नहीं भैया वो तो पहले तय कर दिया ना सुविधा में कोई सुख नहीं है वो तो पहले तय हो गया ना भूल जाना उसको उसमें कोई सुख है नहीं आपको लगता था कि जब तक वो सुविधा नहीं थी तब तक आपको लगता था कि इसके बिना तो मैं सुखी होऊंगा ही नहीं जब तक नहीं थी तब तक लगता था आ जाने के बाद सुख नहीं है क्योंकि तो उसमें सुख है ही नहीं नहीं मिलता है तो चौबीस घंटे उसके बारे में सोचता आदमी आदमी क्या डिजाइन देखिए कितना सुंदर डिजाइन है ना यदि खाने को नहीं मिलेगा अभी टी ब्रेक होने वाला है ना चाय नहीं मिल रही बहुत हो गई तो सारा सुनना बंद अब चाय कब मिलेगी चाय कब मिलेगी चाय कब मिलेगी चलेगा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक लेकिन चाय मिल जाने के बाद क्या होगा या जैसे भूख लग रही है तो भूख अधिक भूख लगने पर आप भूख खाने के लिए सोचना शुरू कर देते हो क्योंकि शरीर से इनपुट आया और अब मे का मे को निर्णय करना है खाने के लिए तो सारा काम बंद करके आदमी खाने के बारे में निर्णय शुरू कर देता है ना कैसे मिलेगा तो सारी ताकत खाना कैसे मिलेगा लग जाती है लेकिन खाना जैसे ही मिला उसके बाद क्या होता है अब आप खाने के बारे में नहीं सोचते हो अब आप ये सोचते हो कि 1955 में मैं अपनी मौसी घर गया था आखिर उस मौसी ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया तो जब तक हमको सुविधा नहीं मिलती है तब तक हम सुविधाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं और जैसे ही सुविधा मिलती है उसके बाद सुविधा के बारे में नहीं सोचते हैं फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि सम्मान ठीक हुआ या नहीं हुआ तो जीवन का जो मैं का जो चाहना है वो फोकस में आता है ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी है और ये जो एक्टिविटी है सुविधा वाला वो आंशिक है कभी चाहिए कभी तो आदमी का ही डिजाइन ठीक है कि नहीं बात अब 1955 से ये एक प्रश्न बना हुआ है कि मोसी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था इसका आज तक हमको उत्तर नहीं मिला है तो हर दिन उसके उत्तर में सोचते ही वो सासू ने ऐसा क्यों किया? वो बहू ने ऐसा क्यों किया? वो भाई ने ऐसा क्यों किया? वो पार्टनर ने ऐसा क्यों कर दिया वो इसने ऐसा क्यों कर दिया वो प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं खा पी के वापस वापिस लग जाते हैं अपने काम पे प्रश्न का उत्तर ये ईश्वर क्या है परमात्मा क्या है जी क्यों रहे करना क्या है कुल मिला वही दो प्रश्न है जिसका उत्तर चाहिए अच्छा इसके लिए कोई परंपरा हमने बनाया नहीं है चलो खाया पीले आ जाओ वापिस प्रश्न के उत्तर में आ जाए यहां पे लोग रहते हैं तो क्या काम है खाया पिया दो -दोड़ा के काम करते हैं और आके बैठते तुरंत तो क्या प्रश्न है चलो लाओ तो क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जब तक हम हमारे मूल प्रश्नों के साथ मूल ऑब्जेक्टिव के साथ ही खड़े नहीं होंगे कोई परिवार बनेगा ही नहीं हम तो पूरे परिवारों को पेट के लिए जोड़कर रख दिए पूरी सरकार तो आपको पेट मानती है सरकार पूरा आपको पेट ही मानती है और क्या मानते? तभी दो रुपए किलो चावल फ्री में चावल बिजली फ्री में पानी फ्री में फ्री के नाम से आपका अट्रैक्ट करती रहती है तो ये हमको समझ में आ जाए आप देखिए इसमें कहा? ये रियलिटी है या नहीं है दिस यू कैन वेरीफाई ऑन और योर ओन आप अपने में ही इसकी पहचान कर सकते हो इसके लिए ना तो द्वेत चीन ना अद्वेत ना कोई ना वेद ना कोई पुराण चाहिए कुछ नहीं चाहिए सच्चाइयों को धीरे धीरे धीरे हम खुद अपनी जिम्मेदारी पर समझ सकते हैं व्यवहारिक कोई भी अब धरती का माना हो उसको सुविधा चाहिए चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए मैं खड़ा हूं खड़ा होने के लिए एक सुविधा चाहिए क्या नहीं चाहिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए आसमान चाहिए कि नहीं चाहिए रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए मैंने अपना घर छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं त्यागी हो गया कोई ना कोई घर में हम रहते ही हैं कहाँ से त्यागी हो सकता है जो हो ही नहीं सकता उसको हम लोग सिद्धांत मान लिए विरक्ति हो ही नहीं सकती है आप विरक्त तो हो ही नहीं सकते हो उसकी आवश्यकता भी नहीं है और संभावना भी नहीं है आप ये खाना नहीं खाओगे तो एप्पल खा लोगे एप्पल नहीं खाओगे तो है ना मुर्मुरा खाओगे कोई एक आदमी एप्पल खाने वाले मिल गया अब हम भर हार तो एप्पल ही खाता जिंदगी भर यार बड़ा हमको विस्मय हो रहा है एक आप बाबा मिल गया वो पानी पी गए जिंदा जी और उसी में हम खुश हो रहे पानी तो खा ही रहे ना पानी नहीं खाओगे तो हवा खाओगे पेट में कुछ तो खाओगे कि नहीं खाओगे घर में नहीं रहोगे तो झाड़ के नीचे रहोगे कहीं तो रहोगे नहीं रहोगे विरक्ति जैसी कोई चीज व्यवहारिक है ही नहीं धरती का कोई एक आदमी भी विरक्ति को करके दिखाए विरक्ति सब कुछ छोड़ देना ये संभव ही नहीं है और सोचिए इतनी छोटी सी एक्सरसाइज करके आपको ये बात समझ में आ सकती है कि विरक्ति व्यवहारिक है तार्किक हो सकती है लेकिन व्यवहारिक है ही नहीं और हमने इतना विरक्ति के ऊपर पुराण गा दिया और आप सब सुन के ठीक मानते हो आपको लगता है यार आपने से भूख लगने से अब खाने की आ जाती है अपने अपने में, अपने में गड़बड़े बात तो ठीक है हम गड़बड़े ऐसी जगह पहुंच गए बात ठीक नहीं है ये जगह में समझने की जरूरत है है ना तो हर मानव के साथ शरीर है शरीर के साथ सुविधाओं का मुद्दा है विरक्ति संभव ही नहीं है मैं अपना परिवार छोड़कर हिमालय चला गया हिमालय में चार आदमी रहने लगे वो फिर से परिवार बन गया यहाँ मेरे को जीना नहीं आया वहाँ कैसे जीना आ जाएगा तो वहाँ से निकल के गुफा में बैठ गया तो गुफा में जा बैठा कि नहीं बैठा वहाँ जाकर आँख बंद कर लिया आँख बंद करके क्या किया वापिस घर की सोचने लगा उसका भी बंद कर दिया प्रकृति का भी बंद कर दिया जो भी किया विरक्ति व्यवहारिक है ही नहीं आप मर गए तो भी व्यवहारिक नहीं है है ना ये हमको समझ में आ जाए चलिए चाय पी के आइए क्योंकि अब चाय की याद आने लगी है उसके